स्वादित चरणकमल चिन्हय भक्तजन मान सनिवासाय श्रीरांद्र वागी लक्ष्मी यस्य यस्यास्ते वी यद संविदम विश्वसर्ग विसर्गा लक्षितम नवलक्षणलक्षित श्रीकृष्णाख्यम जगदधाम जगद्ध प्रहलाद नारद परा शरकुंदरी व्यांबरी शुकसौनकदारूक्मादाजुन वसिष्ठ विभीषणादी पुण् परम भगवता वाश्छा कल्य कृपा सिंधु पतिता पाव्यो वैष्णवे नमो नम सीतानाथ सरम श्रीरामंदारध्य म अस्मदाचार्य अस्मदाचार्यपरता वंदे गुरुपरम पत भगवती चतुर नाम बपुवे इनके पद वंद्रियनाश नारायण नमस्कृत नर चम देवी सरस्वती व्यासुदी श्रीरा जय राम जय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 थिलाधाम की जय श्री गौ माता श्री की जय भागवत महापुराण की जय, श्री वेद भगवान की जय श्री शुभदेव भगवान की जय, श्री परीक्षित जी महाराज की जय, श्री सूत सवन कादीर की जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय जगतगुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान की जय जगतगुरु द्वाराचार्य श्री स्वामी मलुकदास देवाचार्य जी महाराज की जय श्री पहाड़ी बाबा महाराज की जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय परम पूज्य प्रात स्मरणीय संकीर्तन सम्राट श्री प्रेम जी महाराज की जय श्री रानी सती दादी की जय सब संतन की जय श्री गरीबनाथ बाबा की जय जय जय श्री राधे जय जय श्री सीतारा हर हरीशरणम भक्तवांछाकु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्रीहरि की महति कृपा करुणा से श्री मिथिलाधाम में मुजफ्फरपुर के इस पवित्र दादी धाम में श्री गरीबनाथ बाबा के आयोजकत्व में पूज्य संतों की पावन सन्निधि में हम आप सबको मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट पल सत्संग श्रीमद् भागवत की मंगलमयी कथा के माध्यम से सुलभ हो रहा है कल तक आप लोगों ने श्रवण किया भगवान कपिल का आविर्भाव हुआ महर्षि करदम को गृह त्याग की आज्ञा दी गई करदम जी सन्यासी हो गए कर्दम जी के वचनों का स्मरण करती हुई देवहूति एक दिन अवसर जानकर भगवान कपिल के चरणों में उपस्थित हुई और माता देवहूति ने जो कुछ पूछा है और भगवान कपिल ने जो उनके प्रश्नों के उत्तर दिए हैं इसी को श्रीमद् भागवत में कपिलोपाख्यान कहा श्रीमद भागवत के सभी उपाख्यान दिव्य हैं किसी के संबंध में यह नहीं कहा जा सकता कि यह थोड़ा कम रस वाला है सब रस रूप ही सभी की महिमा है किंतु उन समस्त उपाख्यानों में पाख्यान अपने आप में अनुपम साधक हृदय का कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जिसका समाधान सावधान होकर श्रद्धा पूर्वक कपिलोपाख्यान का श्रवण करने पर प्राप्त न हो जाए वैसे यह उपाख्यान स्वतंत्र सप्ताह के रूप में श्रवण करने योग्य एक सप्ताह तक आगे पीछे कोई चर्चा ना हो केवल कपिल और देवभूति माता के संवाद की चर्चा हो इस योग्य यह उपाख्यान साधक हृदय के समस्त प्रश्नों का समाधान है दूसरी बड़ी विशेषता कपलोपाख्यान की यह है इसमें तीन बार यह बात कही गई कि इसको जो श्रद्धा पूर्वक श्रवण करता है उसे भगवत प्राप्ति हो जाती है स्वर्ग प्राप्त होता है पापों का नाश हो जाता है कीर्ति प्राप्त तो होती है गति प्राप्त तो होती है मन की कामना पूरी हो जाती है ऐसी फलश्रुतियां तो बहुत आई लेकिन कपिलोपाख्यान में तीन बार यह उपाख्यान ज्ञानम तदब्रह्म दर्शनम भगवान का परब्रह्म का प्रत्यक्ष अनुभव कराने वाला यह ज्ञान तीन बार भगवत प्राप्ति का वचन दिया गया हो त्रिवाचापूर्वक भगवत प्राप्ति का वचन दिया गया हो ऐसी फलश्रुति एकमात्र संपूर्ण भागवत में कपलोपाख्या एक आध बार वाक्य तो आया है लेकिन तीन बार कहा गया हो ऐसा कपलोपाक्या है आवश्यकता है पिलोपाख्यान का श्रवण करने के पश्चात कपिलोपाख्यान का श्रवण करने के पश्चात फिर ईमानदारी से हम यह संकल्प करें कि इसी शरीर से इसी जीवन में इन्हीं नेत्रों से उस परम परम तत्व का अपरोक्षानुभव हमें करना है प्रत्यक्षानुभव हमें करना है ऐसा संकल्प करें तदनुरूप अपना जीवन बनावें तो निश्चित है यह कपिलोपाख्यान जीवों को भगवत प्राप्ति कराना आज जन्म की कथा तक पहुंचना है यदि जन्म की कथा तक पहुंचना न होता तो आज हम केवल कपिलोपाख्यान की ही चर्चा करते हैं लेकिन अब वहां तक पहुंचना है इसलिए यथा यथामय कपिलोपाख्यान की चर्चा हम करेंगे देखिए ज्ञान टिकता कहां है कोई भी वस्तु पदार्थ टिके उसके लिए उसका पात्र होना आवश्यक है बर्तन में ही तो कोई चीज रखी जाएगी वैराग्य वैराग्यपूर्ण अंतकरण ज्ञान का पात्र होता है हमारी बात समझ रहे हैं वैराग्य वैराग्यपूर्ण अंतकरण में ही ज्ञान टिकता है हृदय में वैराग्य नहीं है तो हम चाहे जितनी बढ़िया ज्ञान की चर्चा आपको सुना ज्ञान टिके गई ममता रत सन ज्ञान कहानी अति लोभीन शरीर संसार के पदार्थों में जिसकी ममता है वैराग्य का अभाव जिस जिसके हृदय में है उस व्यक्ति को आप ज्ञान सुनाने लग जाओ क्या लाभ होगा ज्ञान देने में क्या लाभ होगा कोई, कोई लाभ मिलने का नहीं।, नहीं इसलिए पहले हमारे चित्त में वैराग्य होना चाहिए बहुत ध्यान से सुने वैराग्य कैसे होगा निष्काम अंतरमुखी, वीतराग असंग महात्माओं का संग करने से वही रागैरह न बजा में केवल सुने वीतराग निष्काम अंतर्मुखी वृत्ति के जो असंग महात्मा हैं उनका संग करने से वैराग्य हुए जैसा करे संग वैसा चढ़े रंग और जैसा पीवे पानी तैसी बोले वानी जैसा खाए अन्न वैसा हो मन हमारे वृंदावन में स्वामी श्री हरिदास जी की परंपरा के के आचार्य चरण श्री स्वामी ललित, ललित मोहिनी देव जी महाराज थे शाहजहां ने अपने इबादत के घर में देखा कि एक चित्र फोटो रखा हुआ है उसमें किसी हिंदू फकीर के आगे उसके बाबा शाहजहा का पिता जहांगीर और जहांगीर का पिता अकबर अकबर उस हिंदू फकीर के आगे साष्टांग लेटा हुआ है उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, हुआ। मेरे बाबा शाह जहां पनाह अकबर किस हिंदू फकीर के आगे साष्टांग पड़े हुए हैं। पूछा उसने मंत्रियों से तो उसे बताया गया कि ये वृंदावन के श्री स्वामी हरिदास जी महाराज हैं तुम्हारे अब्बा जान के भी अब्बा जान उन्हें आचार्य रूप में मानते थे गुरु रूप में ऊंचे फकीर के रूप में मानते थे तो मैं भी उनका दर्शन करना चाहता हूं बोले वो तो अब नहीं तो उनकी परंपरा में कोई है बोले हाँ उनकी परंपरा में इसमें ललित मोहिनी देवी जी तो शाह जहां ललित मोहिनी देव जी का दर्शन करने वृंदावन आया बादशाह था अपने ठाट वाट में आया प्रार्थना करने लग गया महाराज कुछ सेवा बताइए मैं भी बादशाह हूं अल्लाह ने मुझे बादशाहियत बक्सी है इसलिए मैं आपकी सेवा कर सकता हूं आप मुझे आज्ञा दीजिए अरे बोले बेटा बच्चा बादशाह हम फकीर हैं हमको क्या चाहिए तुम जाओ नहीं नहीं महाराज कुछ सेवा तो बतानी पड़ी श्री ललित मोहनी देव जी महाराज ने कहा कि द्वारा कभी हमारे पास मत आ जीवन में द्वारा कभी हमारे निकट मत आना। अब तो गबरा गया उसने कहा महाराज हमसे गलती क्या हुई आप इतने नाराज मैं नाराज नहीं हुई हमें चाहिए तो तुमसे कुछ भी नहीं लेकिन तुम बहुत हट कर रहे हो कि कुछ चाहिए तो बस हम यही चाहते हैं कि तुम द्वारा हमारे पास मत आओ क्यों महाराज बोले देख मेरी फकीरी का रंग यदि तेरे ऊपर चढ़ गया मेरे पास बैठने से तो तेरी वादशाहियत धूल में मिल जाएगी तू तो भी हमारे जैसा फकीर हो जाएगा सब छोड़ के और कहीं मेरे वैराग्य का रंग तेरे ऊपर नहीं चढ़ पाया अनुराग का रंग तेरे ऊपर नहीं चढ़ पाया तो मेरी फकीरी धूल में मिल जाएगी मैं तेरे जैसा ठाटवाट वाला हो जाऊंगा इसलिए दोनों को दोनों से खतरा है तुम अपनी बातशाहियत का सुख भोगो हम अपनी फकीरी की मौज ले रहे द्वारा आना मत या रजोगुणी तमोगुणी जीव का संग वह रजोगुण तमोगुण की वृत्ति पैदा करता है इसीलिए बार बार भगवान से प्रार्थना की गई हे नाथ अपने प्राण प्यारे गुणातीत भक्तों का संग हमें प्रदान कीजिए बार बार प्रार्थना शरीर संसार में अनासक्ति जिसकी है ऐसे महात्माओं का संग करने से सहज वैराग्य उत्पन्न हो जाता है और जब वैराग्य उत्पन्न हो जाता है तो वह जीव ज्ञान का पात्र बन जाता है देवहूति माता ने देवताओं को दुर्लभ भोग प्राप्त किए। कर्दम जी ने अपने योग बल से 100 योजन का विमान प्रकट किया था भागवत जी में लिखा है 100 योजन जन माने चार सौ कोस लंबा चार सो कोस चौड़ा किलोमीटर निकालें तो बारह सो किलोमीटर लंबा और बारह सो किलोमीटर चौड़ा विमान दुनिया के किसी वैज्ञानिक ने आज तक इतना बड़ा विमान बनाया बारह सो किलोमीटर लंबा हो बारह सौ किलोमीटर चौड़ा और वह ईंधन रहित विमान था डीजल पेट्रोल की जरूरत नहीं थी उसमें उस विमान में कोई चालक भी नहीं था चालक रहित विमान था और बड़ी विचित्र बात है वह विमान में बैठने वाले विमान के मालिक की इच्छा के अनुरूप चलता था उसकी गति तीनों लोगों में कहीं भी अवरुद्ध नहीं थी मन के समान उसका वेग था आश्चर्य की बात यह थी कि उसमें न सूर्य का प्रकाश था न चंद्रमा का प्रकाश था वह अपने दिव्य प्रकाश से ही परिपूर्ण था ऋतुएं उसमें विराजमान रहती थी। जब जिस ऋतु का आनंद लेना चाहो उसी भाग में चले जाओ वहां वही ऋतु मिलेगी उसमें पहाड़ थे नदियां थी जंगल थे हंस कारण्डव चक्रवाक आदि पक्षी थे और उसमें बड़े बड़े सुंदर स्वच्छ सरोवरों जल से भरे हुए सरोवर थे कुंड थे कूप थे मधु की धाराएं बह रही थी दूध-दही आदि के सरोवर बने हुए थे घर की नदियां बह रही थी ऐसा विचित्र वन उसमें बैठने वाले को बुढ़ापा ना आवे उसके शरीर में जुर्री नहीं पड़े और जब तक उसमें बैठा रहे तब तक मृत्यु ना आवे दुर्घटना रहित विमान और जरा और मृत्यु से रहित विमान क्योंकि यह किसी भौतिक विज्ञान की उपलब्धि नहीं थी यह एक महान सिद्ध आध्यात्मिक कक्षा की ऊंची अवस्था पर पहुंचे हुए एक महान योगी के संकल्प की अभिव्यक्ति थी वह दिव्य मूल इतना विशाल इसलिए अध्यात्म विज्ञान जहां तक पहुंच चुका है भौतिक विज्ञान को अभी वहां तक पहुंचने में लाखों जन्म लग जाएंगे फिर भी वहां तक नहीं पहुंच सकेगा वहां तक पहुंचने का उपाय है पुनः अध्यात्म का आश्रय उसे लेना पड़ेगा आप विचार कीजिए बाहर की जड़ प्रकृति के पदार्थों में जब इतनी शक्ति है कि बड़े बड़े आविष्कार हो गए और बड़े बड़े यंत्र बन गए कल कारखाने बन गए ये भौतिक जगत की चीजों में इतनी ताकत है तो उस, उस अंतर्यामी रूप उस उस उस से विराजमान उस परमात्मा में उस आत्म चेतन में कितनी शक्ति जो नित्य चैतन्य है जड़ में इतनी ताकत है तो जो नित्य चैतन्य है उसमें कितनी ताकत है भागवत जी में लिखा है कि इंद्र के भाग्य में भी वह सुख नहीं है जो सुख भोगने को प्राप्त हुआ है देवहूती थी कर्दम जी के साथ इसलिए कोई ऐसा भोग नहीं है जो ऐसा हो उनसे छिपा हुआ पर देखिए महात्मा करदम की वृत्ति में कोई अंतर नहीं वे असंग हैं वे हैं, वे निर्विकार हैं, वे हैं, हैं, हैं, निर्विकार महान विरक्त हैं। और ऐसे महात्मा के संग का परिणाम ये हुआ कि देव दुर्लभ भोग भोगने के बाद भी देवभूति माता का हृदय अब इतना ऊब गया उनका हृदय वैराग्य के भावों से भर गया और उन्होंने भगवान कपिल को नमस्कार करते हुए कहा यद्यपि कपिल उनके पुत्र हैं और देवहूति उनकी माता हैं, लेकिन आज देवहूति पुत्र भाव से नहीं आज वह भगवान का गुरु भाव से बंदन कर रही आप सदगुरु हैं और मैं एक जिज्ञासु हूं इस भाव से भी भगवान को प्रणाम कर रही हैं। और उन्होंने जो अपने वैराग्य का वर्णन किया है वो तो बड़ा अद्भुत है देभूति माता कहती है निर्वृणा नितराम भूमन न सद इंद्रिय तर्षण ये नव्य मन न प्रपन्नाधम तम प्रभो हे भगवन हे भूमन भूमन माने व्यापक हे सर्वांतर यामिन सबके बाहर भीतर की जानने वाले इन दुष्ट इंद्रियों की विषय लालसा से मैं उब चुकी हूं अब मेरी समझ में आ गया कि इन इंद्रियों को कभी तृप्त नहीं किया जा सकता जैसे अग्नि में घी डालते चले जाओ तो अग्नि बुझेगी घी छोड़ते चले जाइए लकड़ी छोड़ते चले जाइए तो अग्नि बुझेगी यह काम रूपी अग्नि है इंद्रिय रूप ईंधन है और विषय रूपी घृत है इसी को गोस्वामी जी ने बिने पत्रिका में कहा घटे न काम अग्नि तुलसी कहूं विषय भोग बहु बहुत ये घी डालते चले जाओ तो कभी यह बुझने वाली नहीं वो चाहे जितनी धधकती हुई आग हो लकड़ी डालना बंद कर दो वो घी डालना बंद कर दो कब तक जलेगी धीरे धीरे वह शांत तो हो जाएगी ठंडी हो जाएगी इन दुष्ट इंद्रियों की विषय लालसा से मैं उब चुकी हूं मेरी समझ में आ गया कि ये इंद्रिया कभी भोगों से तृप्त होने वाली नहीं और महाराज इन इंद्रियों की विषय लालसा ने ही मुझे घोर अज्ञान अविद्या के अंधकार की ओर धकेल दिया है विषय की लालसा विषय को भोगने की इच्छा यही जीवात्मा को अविद्या के अंधकार की ओर धकेलती है हे भगवान आप मेरा सौभाग्य बनकर प्रकट हुए हैं ज्ञान रूपी सूर्य बनकर हमारे जीवन में प्रकट हुए हैं हमारे अविद्या जनत अंधकार को दूर करने के लिए हमारे नेत्र बनकर आप आए हैं चक्षु सूर्य इवो दिता है। जैसे सूर्य का उदय हो जाए ऐसे ही आप कपिल रूपी सूर्य का उदय हमारे जीवन में हो रहा है इसलिए हे भगवान आप अब मेरे ऊपर कृपा कीजिए अब न तो इस धरती के किसी पदार्थ को मुझे भोगने की इच्छा है क्योंकि धरती के पदार्थ तो किसी मतलब के नहीं स्वर्गा लोकों में इंद्रादि देवताओं को भी जो भोग दुर्लभ है उनको भी मैंने भोगा है लेकिन समझ में आ गया कि भोग से कभी वैराग्य होने वाला नहीं है और यह भोग की वृत्ति ही जीव को अज्ञान के अंधेरे कुएं में ढकेलने वाली है यह जानकर मैं अब सब कुछ त्याग कर आपकी शरण में आया और हे भगवान ये अज्ञान है क्या बहुत प्यारी बात यो व ग्रहो अहम ममे ते तस्मिन योजित अज्ञान है क्या बोले ये मैं हूं और ये मेरा है इसी का नाम है मैं का तात्पर्य शरीर को आत्मा मान लेना देहात्मवाद और शरीर को आत्मा मानने के साथ इस संसार के संबंधों को अपना मान लेना यही अज्ञान जब हम शरीर हैं तो शरीर से संबद्ध संसार हमारा है और जब हम शरीर नहीं हैं, तो शरीर से संबद्ध संसार हमारा अपने आप समाप्त हो गए शरीर और संसार ये दो जाति के तत्व तो नहीं है शरीर और संसार की बिरादरी एक जाति एक है शरीर का अध्यास समाप्त तो होते ही संसार मिट जाता है इसी को आद्य शंकराचार्य भगवान ने कहा ज्ञाते तत्वे कह संसारा नष्टे मोहे कह परिवार तत्व का ज्ञान होने पर संसार चला गया मोह के नष्ट होने पर परिवार चला गया समाप्त हो नष्टे मोहे कह परिवार बड़ी सुंदर बात माताजी ने कही बोले ये जीव मैं और मेरे पन की माया में पड़ा हुआ है और आपसे विमुख होकर अनेक योनियों में भटक रहा है इसमें जीव की कोई गलती नहीं मैं मोर तोड़ते महाया मै अरुमोर तोड़ते महाया बस की ने जीव निकाया बहुत प्यारी बात है ये वाक्य पंक्ति ध्यान देने योग्य यो हो कह रहे यो अवग्रहो यो अवग्रहो अहम ममी त्यस्मिन योजित मैं और मेरे पन का अभिमान जीव के पीछे आपने लगाया है इस माया को बनाया किसने आपने ही बनाया जब आपने माया बनाई तो आपने ही जीवों के पीछे माया लगाई तो अब बनाई माया आपने और पीछे लगाई माया आपने तो हम उसको दूर कैसे कर लें जिसने माया बनाई और जिसने माया पीछे लगाई वो चाहे तो जीव को माया के बंधन से मुक्त कर सकता है हे नाथ इसीलिए विवेकी जीव बुद्धिमान जीव वह आपकी शरण ले लेते हैं क्योंकि आपकी शरण लेने से वो माया से मुक्त तो हो जाते हैं इसी को गीता जी में भगवान ने कहा माम एव ये प्रपत माया मेताम तरन किते जो मेरी एकमात्र मेरी ही शरण में आ जाते हैं वे मेरी माया से मुक्त तो हो जाते हैं। मेरी शरण में आ जाते हैं वे मेरी, मेरी माया से मुक्त हो जाते हैं तम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरा भवामि नचिरात पार्थ मैयावसित चेतसाम जिन्होंने मेरी शरण ग्रहण करके अपना चित्र मुझे परमात्मा में लगा दिया है इस माया के दुस्तर मृत्यु संसार सागर से स्वयं मैं ही उन्हें पार उतार देता हूं इसलिए हे भगवान जब तक यह जीव आपकी शरण में नहीं आता है तब तक वह माया के बंधन से मुक्त होता नहीं हे नाथ आप जादूगर हैं बहुत सुंदर बात ध्यान से सुनिए हे नाथ आप जादूगर हैं और ये माया जो है ना आपकी नटी है दासी है और महाराज ये संसार के जितने जीव हैं ना संसार के न सृष्टि के देवी देवता तक ये सब आपकी माया में मोहित हो जाते हैं कैसे जैसे कोई जादूगर अपनी जादूगरी दिखाता है तो उसके सामने उपस्थित जितने दर्शक हैं वो सब उसके द्वारा दिखाए गए दृश्यों को सच मान करके सत्य मान करके व्यामोह में पड़ जाते हैं और महाराज सिर काट देता है। जादूगर सिर काट देता है और काटने के बाद फिर जोड़ देता है कितने आश्चर्य की बात है सामने खड़े मनुष्य को गायब कर देता है अभी की घटना है कुछ दिन पूर्व की भारत के एक बड़े जादूगर ने एक प्रांत के सीएम को गायब कर दिया उसने कहा हमारे ऊपर केस न चले तो अभी मैं सीएम को गायब करके दिखाता था राजस्थान का सीएम वसुंधरा कोई गायब कर दिया वसुंधरा पहुंची थी गायब कर दिया उसको सब हक्के बक्के रह गए सीएम कहा चला गया मंच पर खड़े होकर गायब कर दिया उसे अफरा तफरी मच गई फिर आ गया बचपन में हमने भी एक जादू देखा था एक जैन संप्रदाय का बड़ा मेला हुआ था बहुत बड़ा जादूगर था तो जो समय पहले दिन जादू का शो शुरू हुआ तो समय शाम को आठ बजे का था और वो एक घंटे लेट आया मंच पर उसमें जिले के कलेक्टर भी बैठे थे विधायक मंत्री आदि भी बैठे थे लोगों का समय बड़ा कीमती विशिष्ट लोग अग्रिम पंक्ति में बैठे थे वो सब नाराज हो रहे थे कि ये क्या बात है इतना लेट एक घंटा लेट उसने आते पहले सबको नमस्कार किया और बोला कि हम जानते हैं आप लोग मेरे ऊपर बहुत नाराज हैं कि हम एक घंटे लेट आए लेकिन ये बात ठीक नहीं है आपकी घड़ी आप गलत है आप घड़ी देखी सबने अपनी घड़ी देखी नौ से ऊपर बज रहा था सबकी घड़ी घड़ी देखती सबकी घड़ी किसुई घूम गई आठ बज रहे थे हर व्यक्ति की घड़ी में आठ बज रहा था तालियां बज गई महाराज तमाम चमत्कार उसने दिखा दिया जादूगर की जादूगरी में सम्मोहित हो जाते हैं। लेकिन जादूगर के पास एक लड़का रहता है उसको वो जमूड़ा कहता है, जमूड़ा और जमुड़े के साथ बीच बीच में संवाद करता हुआ अपने खेल दिखाता है। सारे दर्शक उसकी माया में मोहित हो जाते हैं उसके पास रहने वाला जमुरा वो भी महाराज आधा जादूगर वो भी होता है वो बिल्कुल मोहित नहीं होता वो मोहित हो जाए तो महाराज वो तो खेल ही नहीं कर सकता वो एकदम सावधान बना रहता है बस यही बात है भगवान जादूगर हैं, माया उनकी जादूगरी है संसार के सभी प्राणी मोहित हो रहे हैं लेकिन ठाकुर जी का शरणागत जो उनका जमुड़ा बन जाता है जो ठाकुर जी का जमुड़ा बन जाता है वो भी महाराज कलाकार हो जाता है वो ठाकुर की माया को देखकर भी मोहित होता इसलिए हे भगवान ये मैं और मेरेपन का चक्कर आपने पीछे लगाया है माया का चक्कर आप ही इससे मुक्ति दिला सकते हैं और, और इससे मुक्ति का उपाय भी मुझे मालूम है भगवान ने कहा माता क्या उपाय मालूम है बोले माया से छुटकारा प्राप्त करने का सबसे श्रेष्ठ और सबसे सहज और सबसे सरल साधन है आपकी शरण ग्रहण कर ले इसलिए हेनाथ तम तो स्वागता हम शरणम शरण्य तवागता हम शरण शरण्य तू शरण शरण्यम तम्वागता शरण्य स्वेद्य संसारतरो वेद्य संसार तरोारवेद संसार तर कुठार स्वेद्य संसार तरोज्ञास प्रकृते प्रकटे से जिज्ञास हम प्रकृते पूष से नमा सद्धर् मा विष्ठ नमा सद्धर् मिदरिष्ण नमा सद्ध मिदा नाथ शरण में जाने के योग्य एकमात्र आप यह जानकर मैं आपकी शरण में आए शरण में जाने योग्य कौन है जो शरणागत को अवयदान दे सके। अभयदान कौन दे सकता है जो स्वयं निर्भय हो हम स्वयं निर्भय नहीं है आपको निर्भय कैसे बना सकते हैं भगवान को छोड़कर के सर्वथा अभय और कोई दूसरा नहीं आश्रित को अभयदान देने वाला भगवान को छोड़कर के और कोई दूसरा नहीं हम आप भी किसी किसी को अभयदान दे देते हैं कोई घटना घटी दंड का पात्र है अधिकारी है। पर हमारे भीतर क्षमा भाव का उदय हो गया हमने उसको क्षमा कर दिया अभय कर दिया चिंता मत करो हमारा मुजफ्फरपुर में प्रभाव है हमने मुजफ्फरपुर में उसे निर्भय बना दिया लेकिन सारे बिहार प्रांत में तो निर्भय नहीं बनाया जा सकता मान लो सारे प्रांत में प्रभाव हो तो पूरे राष्ट्र में आप उसे निर्भयता नहीं दे सकते मान लो सारे राष्ट्र में प्रभाव हो तो सारे संसार में आप उसे निर्भयता नहीं दे सकते मान लो सारे संसार में आपका प्रभाव हो तो दैवी आपदाओं से उसे आप निर्भयता नहीं दे सकते स्वर्ग आदि के देवताओं से उसे निर्भय नहीं कर सकते कहा तक कहीं ब्रह्मा जी भी निर्भयता नहीं दे सकते इंद्र भी निर्भयता नहीं दे सकते भगवान शिव भी निर्भयता नहीं दे सकते जहां तक उनका अधिकार है वहां तक निर्भयता दे सकते हैं उनका अधिकार क्षेत्र जहां से जहां समाप्त हुआ वहां के आगे उनकी भी सामर्थ्य अभय देने की नहीं कैसे ध्यान से भगवान ने सुग्रीव को अभेदान दिया सुन सुग्रीव मारी हूं बाली ही एक ही बाण ब्रह्म रुद्र शरणागता गए सुग्रीव ग्रीब एक बाण से बाली का बध कर दूंगा महाराज बाली बहुत बलवान है बोले बना रहे बोले बड़ा उपासक है ब्रह्मा जी की शरण में चला जाएगा बोले अब ब्रह्मा जी भी उसे नहीं बचा सकते अरे बोले वो भगवान शंकर की शरण में चला जाएगा बोले प्रलयंकर भगवान शिव भी उसे अब नहीं बचा सकते ब्रह्मरुद्र शरणागत गए न उभ रही अब भैया ब्रह्मा जी से जो बड़ा होगा शंकर जी से भी जो बड़ा होगा वही ना यह कह सकेगा कि अब ब्रह्मा जी भी नहीं बचा सकते और शंकर जी भी नहीं बचा सकते इसलिए सबके शरण भगवान है इसलिए श्रीमद् भागवत में कलियुगी प्राणी जिन मंत्रों से भगवान की स्तुति करते हैं उनमें ये भाव कहा गया आपको याद है वो भाव अ नहीं याद हो तो याद कर लेने चाहिए ध्यम सदा परिभव नभीष्ट दो हम तीर्थस्पद शिव विरंचि श्यम ब्रत प्रणतपलभवा पोत वंदे महा चरण रविंदम हा हे महापुरुष आपके उन चरणों में हम प्रणाम करते हैं वंदन करते हैं कौन ध्येय सदा जो सदा सर्वदा ध्यान करने के योग भवचक्र को समाप्त करने वाले हैं जन्म मृत्यु के चक्र को मिटाने वाले हैं परिभवग्न मभिष्ट दोहम शरणागत के संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करने वाले अभिष्ट का दोहन करने वाले जो अतीर्थ को भी तीर्थ बनाने वाले अपवित्र को भी परम पवित्र बना देने वाले शिव विरिंच शंकर जी भी जिनकी शरण ग्रहण करते हैं ब्रह्मा जी भी जिनकी शरण ग्रहण करते हैं और शरण्यम ब्रह्मा जी भी जिनके ब्रह्मा जी के लिए भी जो शरण में जाने योग्य हैं शंकर जी के लिए भी जो शरण में जाने योग्य हैं ब्रह्मा जी शंकर जी भी जिनकी शरण में रहते हैं शरणागत के सेवक के संपूर्ण दुखों को दूर करने वृत्यार्थी हम और शरणागत का पालन करने वाले हैं जो चरण कमल और संसार सागर से पार उतरने के लिए जो जहाज हैं भवाप भी ऐसे जो आपके चरण कमल हैं उन चरणों में हम प्रणाम करते हैं शरणागत सखा सोच त्याग बल मोरे सब विधि घटव काज में तोरे भगवान की शरण संपूर्ण समाधान इसलिए देवभूति माता कहती है शरण में जाने योग्य केवल आप बाकी तो सब डर रहे हैं महाराज भगवान इसी कपलोपाख्यान में कह रहे हैं मत भयात बात बातो सूर्यस्तपति मत भयात वर्ष तींद्रो दहत्यग्नि मृत्युस्त चरत मत भयात हे माताजी यह वायु मेरे भय से बह रहा है यह सूर्य मेरे भय से तप रहा है यह इंद्र मेरे भय से वर्षा कर रहा है यह अग्नि मेरे भय से सबको जला रहा है यह मृत्यु मेरे भय से अपने काम में लगा हुआ है इसलिए जब तक मेरी शरण में नहीं आवेगा तब तक भय से छुटकारा मिलने वाला क्षेमा में प्रविशंतु तो भयम इसी प्रकार ने भगवान ने बताया परम कल्याण के लिए मेरे चरण कमलों का भक्त जन आश्रय ले ले लेते हैं एक और विशेष बात कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो अपने आश्रित को अभय दान दे सकता है अपनी सामर्थ्य के अनुरूप ध्यान से सुने उस सबसे तो अभय कर देगा जहां तक उसकी सामर्थ्य है जहां तक उसका प्रभाव है लेकिन वह अपने आप से अभय नहीं करेगा आपने किसी को निर्भय बनाया है तो आप ये तो चाहेंगे कि वो अन्यों से निर्भय रहे पर ये मन में जरूर रहता है कि हमसे तो डर के रहे पर हमारे ठाकुर जी ऐसे उदार चक्र चूडामणि हैं कि वे अपने आश्रित को सबसे निर्भय तो कर ही देते अपने आप से भी निर्भय कर देते अब तुम्हें हमसे भी डरने की जरूरत बानरों ने अपने नेत्रों से देखा था त्रिलोक जयी रावण को जंतु के समान कांख में दबाकर हजारों योजन उड़ने वाला महाबली बानर राज बाली उसको केवल एक बाण में रामजी ने समाप्त कर दिया यह बानरों ने अपने नेत्रों से देखा था तो ऐसा तो नहीं था कि बानर राम जी के प्रभाव को राम जी के बल को राम जी की प्रभुता को राम जी की गरिमा को भी जानते हो वे सब जानते थे उन्होंने आंखों से देखा था लेकिन जब ठाकुर जी ने उन बंदर भालुओं को अपने शरण में ले लिया तो वे इतने निर्भय हो गए इतने निर्भय हो गए प्रभुतर उतर कपी डार प्रभु तरु तर कपीडार पर ते किए आप समान तुलसी कहू न राम सो साहिब सील निदान प्रभु तरु तर कपीडारभु वृक्ष के नीचे बैठे बंदर उसी पेड़ की डाली पर बैठे पेड़ों की कमी है अरे दूर कहीं जाके बैठ जाए पहली बात तो स्वामी के नीचे बैठना चाहिए स्वामी के समान नहीं बैठना चाहिए स्वामी से ऊपर नहीं बैठना चाहिए और खोपड़ी पे तो बिल्कुल नहीं बैठना चाहिए और ऊपर ही बैठ गए प्रभु तर उतर पर देखिए आप समान और बंदर तो बंदर ठहरे अपना सब काम वहीं ऊपर ही कर लेते हैं हाँ। उनको लघु संका दीर्घ शंका लगे तो दूर थोड़ी जाएंगे कमंडल लेके डोल डाल जाएं सब थोड़ी और राम जी उनकी लीला देख के हंसते हैं खिलखिलाते हैं हंसते हैं मुस्कुराते हैं तुलसी कहू ना राम सो साहिल इतना निर्भय बना जिन ब्रजवासी बालकों ने ग्वाल वालों ने अघासुर बकासुर आदि का उद्धार देखा भगवान श्री कृष्ण को गोवर्धन पर्वत धारण करते हुए देखा ब्रह्मा जी को चरणों में नतमस्तक होते हुए देखा देवराज इंद्र को चरणों में नतमस्तक होते हुए देखा तो क्या उन वाल-वालों को पता, पता नहीं था नहीं ये श्री कृष्ण कौन है लेकिन वे इतने निर्भय हो गए इतने निर्भय हो गए ठाकुर जी के साथ एकदम उन्मुक्त मर्यादित व्यवहार कहें? कहें मर्यादित ये मर्यादित व्यवहार है महाराज कई बार तो वे अमर्यादित व्यवहार करते और तो और भगवान के संपूर्ण ऐश्वर्यमय चरित्रों को देखने के बाद अभी अभी कंस के दरबार में अखाड़े में भगवान ने सल तो सल मुस्टिक चाणूर विश्व पहलवानों का वध किया है दाऊजी ने सल तो सल को समाप्त कर दिया ठाकुर जी ने मुस्टिक चाणूर को समाप्त कर दिया और भगवान ने अपना पीतांबर फहरा दिया पटका फहरा करके कहा देख लो मथुरा वास विश्व विजयी पहलवान सल तो सल मुस्टिक चाणूर और उनको एक ही दाव में काम तमाम कर देने वाले हम कृष्ण बलदेव हमसे बड़ा कोई पहलवान होए किसी की माता ने दूध पिलाया हो आ जाए ताल ठोक दिया ठाकुर अब देखो ठाकुर जी बड़ा भारी भगवान का ईश्वरी है सबके सामने प्रकट हो गया मथुरावासी हाथ जोड़ के स्तुति कर रहे हैं प्रभु आप पर ब्रह्म परमात्मा हैं आपके सामने कौन आ सकता है और महाराज मुदमंगल और सुबल दो सखा कूद गए अखाड़े में चार एक नहीं है। मैंने तो एक कुश्ती लड़वा सिखाय और तू मेरे सामने ताल ठोक रहो है जाकि मैया ने दूध पिवायो सु आजा, जा बड़ो भारी बन रहे हो मैंने, मैंने तो लड़व सिखाया हो बस गुरु के सामने ताल देख, देखूं तो तो टाल देख तुम्हें महाराज मुदमंगल ने ठाकुर जी को उठा के श्री कृष्ण को चित्र कर दिया खाड़े में और अपनी साफी खोल के अपना पगड़ी खोल के पाग फहरा करके बोला देख लो भैया मथुरावासी हो अगासुर बकासुर बदसासुर सवन ने मारवे वारो मुस्टिक चाणु को समाप्त करे वारो हमारे प्यारो कन्हैया हमारो सखाच प्राप्त और देख लो में एक एक बल ही में कन्हैया चारों खाने चित्त कर दिए देख लो यार समय मोटे बड़ो पहलवान कोई दूसरो नहीं है और सुबल कह रहा है देख लो भैया ये दाऊ बड़ो मोटो तगड़ो पहे तो हमारो चेला मैंने आए एक ही दाव में चारों खाने चित कर दिए ठाकुर जी ने हृदय से लगा के कहा भैया मधुमंगल सुवल हमारा बल तो दुष्टों के लिए है तुम्हारे जैसे प्रेमियों से तो हम सदा हारे हारने में ही हमारी शोभा भैया ऐसा प्रेम का निर्वाह करने वाला अपने आश्रित को ऐसा अभदान देने वाला श्री ठाकुर जी को छोड़ करके और कोई नहीं इसलिए भैया भगवान की शरण हो होगा ध्यान दें शास्त्र वचन है देवतांतर के मंत्र की दीक्षा ग्रहण करने के बाद भी वैष्णव मंत्र लिया जा सकता है क्योंकि दीक्षा माने शरणागति तो संपूर्ण देवी देवता भगवान की शरणागति ग्रहण करते हैं इसलिए अन्य देवी देवताओं के मंत्रों को प्राप्त करने के बाद भी भगवान की शरण ग्रहण की जा सकती है किंतु राम कृष्ण नारायण जो वैष्णव मंत्र हैं उनको ग्रहण करने के बाद भगवत शरणागति ग्रहण करने के बाद फिर अन्य मंत्र की दीक्षा नहीं ली जा सकती लिखा है राम मंत्र समाध योन्य मंत्री गृहीता प्राप्त याता नरकम ब्रजे श्री राम मंत्र श्री कृष्ण मंत्र श्री नारायण मंत्र किसी भी वैष्णव मंत्र की दीक्षा ग्रहण होने के बाद यदि अन्य किसी देवी देवता के मंत्र को ग्रहण करता है अन्य दीक्षा को ग्रहण करता है तो लेने वाले को तो भयंकर पाप लगेगा और मंत्र देने वाला भी नरक चला जाएगा तू नरकम अंतिम है भगवत शरणागत महाराज जी कहां तक कहें हम समय कम है बाणासुर भगवान शिव का महान भक्त बाणासुर शिव पुराण में लिखा है महाराज जी सवा करोड़ पार्थिव पूजन करके बना करके सवा करोड़ पार्थिव शिवलिंग नित्य ब्राह्मणों से बनवा करके और वह भक्ति पूर्वक पूजा करता था बाणासुर और जब जी के जल में विसर्जित करता था तो उसकी भक्ति के प्रताप से वो मिट्टी के बने हुए पार्थिव शिवलिंग नर्मदा के जल का स्पर्श करते ही वान लिंग हो जाते थे नर्मदेश्वर शिवलिंग बन जाते थे त्रिपुराण मिलका मैं इतना बड़ा शिव आज भी भगवान शिव का पूजन करने पर बाणासुर रावण आदि का स्मरण किया जाता है उनको प्रसाद दिया जाता है रुद्रगणों में उनकी स्थिति है कहा जाता है बाण रावण चंडी स श्रृंगी भृंगी रिटादय सदा शिव से नैवेद्यम सर्वे गृहणं तुषाभ ये मंत्र पढ़ के जब, जब तक, तक भगवान रुद्र का प्रसाद शिव का प्रसाद इनको नहीं, नहीं दिया जाएगा तब तक शंकर जी की पूजा सफल नहीं होगी उनमें बाणासुर का पहला नाम बाण रावण चंडीसो, सौ सृंगी वृंगी रिट सदा शिव से सर्वे गृहणंतु शाम भवा मंत्र बोला जाता है। और उस बाणासुर को भगवान शिव भगवान श्री कृष्ण का भक्त बनाना चाहते थे लेकिन वो भगवान को छोड़कर शंकर जी को छोड़कर दूसरे को मानते ही नहीं वो कहता था देवाधिदेव महादेव आप ही हैं आप ही पर ब्रह्म परमात्मा हैं आपसे बड़ा कोई दूसरा नहीं है आप कहते श्री कृष्ण भगवान भगवान काहे के भागे भागे डोल रहे हैं मथुरा से भाग के वहां चलेगा, गए वहां से भाग के वहां छिप गए ये कोई भगवान है हम नहीं मानते भगवान हम तो आपको मानते हैं भगवान आप भूत भावन भोले नाथ आप भगवान हैं, शंकर जी बोले ऐसे तो ये मानेगा भगवान की भगवत्ता का ज्ञान इसको कराना पड़ेगा तो महाराज भगवान श्री कृष्ण का और बाणासुर का जो युद्ध हुआ भागवत के दसम स्कंद उत्तरार्ध में चरित रहे स्वयं शंकर जी ने बाणासुर की ओर से युद्ध में भाग लिया और भगवान शंकर अपने गणों के सहित परास्त हो गए युद्ध में भगवान ने ऐसा बाण छोड़ा कि शंकर जी नंदीश्वर पर बैठे बैठे सो गए ध्रम भरणास्त्र छोड़ा शंकर जी सो गए और फिर भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसकी भुजाओं को काटना आरंभ किया 500 सौ इधर थी पांच इधर थी मूली गाजर की तरह भगवान भुजाओं को अमनिया करने लग गए दो इधर छोड़ी दो इधर छोड़ी तब तक शंकर जी जगे और उनका भगवान बस बस रहने दीजिए रहने दीजिए मेरा भगत है मैंने इसको अभय दिया है इसको प्राण दंड मत दीजिए इसको प्राणदान दीजिए भगवान बोले जब तक 500 भुजाएं थी तो आपसे ही लड़ने के लिए तैयार था कहता था हमारी भूजाओं में खुजली मच रही आप ही लड़ लो हमसे अब चार भुजा वाला हमारा भी पार्षद हो गया कोई बात नहीं आपने जिसे अभय दिया है मैं उसे कैसे मार सकता हूं और ये तो प्रहलाद जी का बंसज है इसलिए मैं इसको नहीं मार सकता क्योंकि मैंने प्रहलाद को वर दिया है भगवान शंकर साष्टा चरणों में पड़ गए हे नाथ मेरे अपराध को मेरे सेवक के अपराध को क्षमा करो समझ में आ गया बाणा सुनके भगवान हमारे भगवान शंकर जी हैं पर इन भगवान के भी भगवान ये हैं ये बात उसकी समझ में आ गई कि भगवान के भी भगवान ये हैं समझ में नहीं तो हम आपसे पूछते हैं शंकर जी को बाणासुर के पक्ष से लड़ने की क्या आवश्यकता थी सीधी कह देते भाई भगवान से तो हम नहीं लड़ सकते लेकिन नहीं युद्ध का नाटक करके स्वयं पराजित होकर उन्होंने अपने भक्त बाणासुर को भगवान की महिमा का ज्ञान कराया बोलो भक्तवत्सल भगवान की इसलिए ब्रह्मा जी के भी शरण्य भगवान और भगवान शिव के भी शरण्य भगवान है भगवान की शरणागति सर्वोपरि है जीवों को अभयदान देने वाले हैं और भगवान की शरणागति संसार वृक्ष का छेदन करने के लिए फुलहड़े के समान तो। समय स्वृत्त संसारम हिनाथ प्रकृति और पुरुष का स्वरूप क्या है ये मैं जानना चाहती हूं आप भागवत धर्म के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ हैं आप कृपा करके हमें उपदेश देवें हमारे जो भगवान है ना उनकी एक स्वभाव की विशेष बात आपको बतलाऊ वैसे तो इनका अस स्वभाव विलक्षण है असवभाव कहूं सुनू न देखो लेकिन एक विशेष रहस्य रहस्यात्मक बात है भगवान का स्वभाव है स्वभाव कहें अथवा ये कह देते भगवान की कमजोरी ये हमारे ठाकुर जी की कमजोरी है कि कोई भी आकर एक बार कह दे हे नाथ में आपकी शरण में हूं बस शौकून नहीं प्रबध ला गए जाबू आयु शरण तजों नहीं ताओ विश्वद्रोह कृत अघ जि लागा शरण कयू प्रभु तदपि न त्यागा आस्वयं कह रहे शरणागत कहू जे तज निज अनहित अनुमान ते नर पावर पापमय नहीं भी लोहो करी हमारी रामा एक बार कोई आकर कहके तो देखे हे नाथ मैं आपकी शरण में राम जी ने विभीषण को शरण में लिया तो आखिर सुग्रीव जी सखा तो है ही सखाओं को मीठी चुटकी लेने का अधिकार है सुग्रीब जी ने कहा सरकार वैसे, वैसे तो हम आपके सेवक हैं पर आपने इस दास को अपने सखा का गौरव दिया है इसलिए जिठाई कर रहा हूं अरे सखाओं के बीच में ऐसी भाषा नहीं बोलो क्या कहना चाहते हो सुग्रीव बोलो क्या कहना चाहते हो सुग्रीव ने कहा महाराज भाई रावण को तो आपने लंकेश बना दिया रास्ते लक कर दिया लंका का और कहीं रावण आपके प्रभाव और स्वभाव से आकृष्ट होकर आपकी शरण में आ गया तो रावण की लंका तो आपने विभीषण जी को दे दी और रावण की समझ में आ जाए और आपके प्रभाव स्वभाव आपकी गरिमा को समझ करके वो आपकी शरण में आ जाए रावण तो हम आपसे पूछते हैं आप रावण को क्या देंगे रावण को नहीं रखेंगे शरण राम जी ने कहा सुग्रीव चिंता क्यों करते हो रावण भी मेरी शरण में आके देखे तो सही रावण को भी हृदय से लगा लूंगा रावण की लंका तो भीषण को दे दी रावण को क्या देंगे सुग्रीव लंका के ऐश्वर्य से कई गुना अधिक ऐश्वर्य अयोध्या का हमारे पिताजी की श्री समृद्धि को अयोध्या की गरिमा को महिमा को संपन्नता को देख करके इंद्र के मन में भी लज्जा होती है कि मेरा वैभव अयोध्या अधिपति के आगे कुछ भी नहीं है दशरथ धन सुनी धन संपत्ति को देखकर कुबेर का मस्तक नीचे हो जाता है लंका से कम ऐश्वर्य अयोध्या में नहीं है लंका में आसुरी ऐश्वर्य है अयोध्या में सात्विक ऐश्वर्य है दैवी संपत्ति है अयोध्या में मुझे अपने भरत पर पूर्ण विश्वास है मैं भरत से कह दूंगा लंका मैंने भीषण को दे दी अयोध्या तुम रावण को दे दो मुझे विश्वास है भरत अयोध्या रावण को देना स्वीकार कर लेगा किंतु रावण को भी मैं अपनी शरण में आने पर ठुकराऊंगा नहीं सभी बानरों के नेत्रों से प्रेमा सुधार बह चली प्रभो आपकी जैसी करुणा तो आप में जो संपति शिवरा दीन दिये दसमा सोई संपदा विभीषण सकुचि दीन रघुनाथ अस प्रभु छी भजई जे आना पशु बिन पूछ विशाना इसलिए नाथ मैं आपकी शरण में भगवान को शरण शब्द बहुत प्रिय है बस कोई कहवर दे में शरण में हूं फिर तो प्रसन्न हो जाता इसीलिए तो ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए हम लोग बार बार शरण शब्द का उच्चारण करते हैं सभी परंपराओं में शरणागति मंत्र भी इसलिए दिया जाता है श्री राम शरणमम श्री कृष्ण शरण मम यह क्यों दिया जाता है हरि हरिशरणम क्यों दिया जाता है इसीलिए कि शरण शब्द श्रवण करके भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान को प्रसन्न करने का तरीका है शरणागति के भाव का चिंतन हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम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 hari sharanam hari sharanam hari sharanam jai ho hari sharanam hari sharanam hari sharanam hari sharanam hari sharanam hari sharanam hari sharanam charana <laughs> hari नित्यम ये मुखे बचा तक्काल समादिष्टा जरा युष्मान नवादे कहते हैं नारजी हे सन भगवान आपकी वाणी से सदा हरिश्चरणम हरिशरणम हरिशरणम इस पंचाक्षर महामंत्र का उच्चारण होता रहता है इसलिए ना आपके ऊपर माया का प्रभाव होता है न काल का प्रभाव होता है न जरा का प्रभाव होता है शरणागति के भाव की बड़ी महिमा है भगवान कपिल प्रसन्न हो गए लिखा है भगवान मुस्कुरा उठे। नहीं तो कहना चाहिए था माताजी क्या कह रही हो भगवान मुस्कुरा जाए इनके पिताजी भी जब तक ये न कहे कि मैं शरण में, में हूँ तब तक उनको भी कुछ नहीं बताते। इनकी माताजी भी न कहे की मैं शरण में, में हूँ तब तक माता पर भी कृपा नहीं करते इनका सखा अर्जुन में जब तक ये नहीं कहता शिष्यस्ते हम साधि तब तक अपने मित्र अर्जुन पर भी कृपा नहीं भैया ठाकुर की कृपा पाना चाहते हो तो आर्त भाव से कहो हे नाथ में आपका हूं आपकी शरण में हूं हे नाथ आपको छोड़कर दूसरा मेरा कोई सहारा नहीं है श्रवण सुजस सुनी आई हो प्रभु भंजन भव भीर त्रा ही त्रा ही आरती हरण शरण सुखद रघुवीर ये कहना पड़े। भगवान ने कहा माताजी, सबसे पहले हम तुम्हें कल्याण की परिभाषा समझा रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले हम तुम्हें कल्याण की परिभाषा समझा रहे हैं कल्याण किसको कहते हैं हम लोगों में कल्याण शब्द का व्यवहार तो खूब होता है लोग कहते महाराज हमारा कल्याण कैसे होगा महाराज भी कहते जा बच्चा तेरा कल्याण हो जाए पर भैया कल्याण कहते किसको है उसकी परिभाषा तो समझ लेनी चाहिए कल्याण किसको कहते हैं बहुत प्यारी बात है जिस अवस्था में पहुंचने के बाद न सुख रहे और न दुख रहे उस अवस्था का नाम है कल्याण अत्यंतो यत्रा चा चा। यत्र युख से सुख से अवस्थाया सुख से चंता भवति तदेव कल्याण जिस अवस्था में पहुंचने के बाद न तो दुख रहता है न सुख रहता है केवल आनंद आनंद आनंद आनंद रहता है उस स्थिति का नाम है कल्याण सुख होगा तो सुख ही सुख नहीं रहेगा दुख जरूर आएगा दुख होगा तो दुख ही दुख नहीं रहेगा सुख जरूर आएगा जब तक जीव सुख दुख के झमेले में पड़ा हुआ है तब तक कल्याण का देखिए बड़ी विचित्र बात सुख और दुख का अभाव संभव है क्या सुख और दुख का अभाव संभव नहीं, नहीं अनुकूल होगा तो सुख होगा हमारे मन के जो अनुकूल होगा तो हम कहेंगे बहुत सुख मिला बहुत अच्छा हुआ हम मन के प्रतिकूल होगा तो दुख होगा कि नहीं होगा और ऐसा है नहीं कि सब मन के अनुकूल हो जाए ऐसा भी नहीं है कि सब मन के प्रतिकूल हो जाए तो सुख दुख के झमेले से मुक्त होना बहुत कठिन है पर भगवान कह रहे हैं कि जहां सुख और दुख दोनों समाप्त हो जाते हैं उस अवस्था का नाम है कल्याण तो भगवान कह रहे हैं तो ये बात पर विश्वास तो करना पड़ेगा कि ऐसी भी एक अवस्था होती है जहां न सुख रह जाता न दुख रह जाता अब वो अवस्था क्या है इस संबंध में समझना सुख दुख का अनुभव करने वाला जब तक रहेगा तब तक, तक, रहे तक, रहे तक सुख दुख मिटने वाले नहीं <दुआ>. क्या कहा हमने सुख दुख का अनुभव करने वाला जब, जब तक रहेगा तब तक सुख दुख मिटने वाले नहीं सुख दुख का अनुभव करने वाला कौन है सुख दुख का अनुभव करने वाला मन है इस मन की सत्ता जब तक रहेगी तब तक सुख दुख का अनुभव रहेगा रहेगा रहेगा उससे मुक्त नहीं हुआ जा सकता पहली बात तो ये समझ लीजिए कि सुख नाम की कोई चीज नहीं सुख नाम की कोई वस्तु नहीं है दुख नाम की भी कोई वस्तु नहीं है सुख दुख हैं ही नहीं ना तो सुख है और ना ही, ही दुख है आप फिर भी हो रहे हैं विचित्र बात है आप लोग कहेंगे कि सुख दुख नहीं है ये आप कैसे घोषणा कर सकते हैं देखिए पानी बरसा, ठीक है किसान बहुत व्याकुल था कि राम राम हमारी फसल सूखी जा रही है अरे राम जी दया करो थोड़ा बरस जाओ राम जी ने सुन लिया मेघ उमड़ घुमड़ के आगे पानी बरसने लग गया तो किसान तो पानी के बरस पानी की वर्षा को देखकर सुखी हो गया और एक कुम्हार ने घड़े बनाए मिट्टी के बर्तन बनाए और अभी अभी आवा लगाया है और गड़गड़ गड़गड़ बादल गरजने लगे वो कहता हे भगवान गरीब की सुन लो इतना दंड क्यों दे रहे हो हमारी सब मेहनत पर पानी क्यों फेर रहे हो अब चीज एक ही है वर्षा नहीं? क्रिया एक ही है वर्षा की पर जिसने अनुकूल रूप में वर्षा को अनुभव किया वो सुखी हो रहा है जिसने उस वर्षा को प्रतिकूल माना वो उससे दुखी हो रहा है बात समझ में आई कि नहीं अब न सुख है ना दुख है एक के मन ने उसे अनुकूल माना वो सुख का अनुभव करने लग गया दूसरे के मन ने उसे प्रतिकूल माना वो दुख का अनुभव करने लग गया इसका मतलब है इस सारी समस्या की जड़ का नाम है मन यही अनुकूल और प्रतिकूलता के झमेले में पड़ा रहता है अब हमको शुरू से ही ये बीड़ी सिगरेट आदि की गांजा बीड़ी सिगरेट इसकी गंध बिल्कुल सहन नहीं होती दूर कोई धूम्रपान करे और उसकी गंध चली जाए तो बेचे नहीं सी हो जाता सहन नहीं होता अब हमें तो हो गया उससे कष्ट और जो व्यक्ति धुआं पीने का आदि है उसको दुर्गंध थोड़ी उसको तो खुशबू आती होगी वाह क्या सुगंध आ रही है वो रेल के डिब्बे में वहीं चल के पहुंच जाता है बिना परिचय के भी मीठी मीठी बातचीत करता है फिर नाटक करता है अरे माचिस नहीं, नहीं। कोई बात न ले दूसरी जेब में हाथ डालेगा सिगरेट नहीं अरे कोई बात नहीं ले मित्र ये ले अब उसको ऐसे चेहरे पर खुशी के जैसे माने भगवान मिल गए उसको ये दृश्य हमने देखा अपनी आंखों से ये क्या है ये मन ही जिसे अनुकूल मान लेता है वो सुख बन जाता है मन जिसको प्रतिकूल मान लेता है वो दुख हो जाता है ना दुख है ना सुख है अब भक्त क्या करते हैं भैया भक्तों का, का कार्य है वे अनुकूलता प्रतिकूलता का अनुभव करने वाले मन को श्री ठाकुर जी के चरणों में समर्पित कर देते हैं भगवान के चरणों में उसे विश्राम दे देते हैं भगवान में मन को लगा देते हैं अब भगवान में मन लग जाता है तो न सुख रहता है न दुख रहता है इसी अवस्था का नाम है कल्याण आप फिर दूसरा प्रश्न करेंगे कहेंगे महाराज मन भगवान में लगता कहाँ है मन तो भोगों में लगता है मन तो संसार के पदार्थों में लगता है आप कहते भगवान में मन कैसे लगावे नहीं लगता, नहीं लगता है सच्ची बात तो यह है कि संसार में भोगों में पदार्थों में मन लगता ही नहीं।, नहीं मन जब, जब भी लगता, लगता है तो भगवान में, में ही लगता, लगता है कैसे मन, मन का लगना कहा स्वीकार किया जाएगा जहां मन लगने के बाद फिर वहां से लौट के ना आवे वहां मन का लगना स्वीकार किया जाएगा और जहां जाने के बाद मन लौट आता है वहां मन का लगना नहीं माना जाएगा अरे, अरे समस्या ही समस्य राम जी ये है कि मन लग नहीं रहा है मन, मन लग तो जाए संसार में ही लग जाए तो भी काम बन जाए ये लगता कहां है लगता नहीं। जैसे हम उदाहरण में छैना का रसगुल्ला खाने में हमारा मन लग जा बनारस से भारतीय देसी गाय के दूध का बढ़िया ताजा रसगुल्ला आता है एकदम नरम नरम सॉफ्ट बड़ा प्रिय प्रयाग पर्याप्त में भी हमारे पास खूब पहुंचता था खूब रसगुल्ला महीना भर खाया और खिलाया भी अब किसी प्रेमी ने कहा महाराज आप पाओ रसगुल्ला पाने लग गए दो पाए चार पाए मन रसगुल्ला में लगा था कि नहीं दो पालिए चार पालिए अब पवाने वाला और आग्रह करता नहीं महाराज एक और पाली जी, तब हम क्या कहते अब मन भर गया, अरे नहीं नहीं महाराज ये बच्चा है इसके हाथ से तो ले लीजिए चलो ले लिया फिर आ गया महाराज हमारे हाथ से तो आपने लिया नहीं हमारे हाथ से ले लीजिए तब खाने वाला क्या कहेगा वो कहेगा भैया मन इतना भर गया है ज्यादा पीछे पड़ोगे बमन हो जाएगा अब नहीं खा सकते हैं कहां तक खाएगा तो एक बार रसगुल्ला खाने में मन लगा लेकिन लगा नहीं रहा वहां से हट गया यही अवस्था संसार के प्रत्येक पदार्थ की है चाहे रूप हो रस हो गंध हो शब्द हो स्पर्श हो इन पांचों विषयों की यही स्थिति हमेशा रूप अच्छा नहीं लगता रसभी बुद्ध को वैराग्य हुआ उनके पिता ने बुद्ध का मन लगाने के लिए कुछ नाचने वाली अति सुंदरी नर्तकियों को बुलाया था वे बड़ी, बड़ी सुंदरी थी और तो उन्होंने अपना शरीर और बढ़िया सजा धजा के रखा था अपना श्रृंगार खूब बढ़िया किया था शास्त्रीय संगीत में वे ताल स्वर से नाच रही थी बुद्ध तो चिंतन कर रहे थे मृत्यु से कैसे बचा जाए क्योंकि उन्होंने बूढ़ा मनुष्य देखा रोगी देखा और एक मृत मुर्त देखा मृतक देखा तो है हाँ, तीन देखे वृद्ध देखा देखा देखा रोगी मृतक तो वे व्याकुल थे कि भाई से से कैसे बुढ़ा और कैसे बुढ़ापे और मृत्यु उसी चिंता में डूबे हुए थे अब वो बिचारी नाचते गाते कहा तक नाचेंगा में थक गई सो गई तो बुद्ध उठे उन्होंने देखा तो जिनका श्रृंगार बड़ा सुंदर लग रहा था पहले देखने में अब उनके होठ का रंग इधर उधर हो गया का उधर हो गया शरीर से पसीना आ रहा है और बदबू आ रही है मुंह से किसी के लार बह रही है किसी के नाक बह रही है बुद्ध को और बैराग्य दृढ़ हो गया भैया जो चमक दमक का रूप बड़ा बढ़िया दिखाई पड़ रहा था अब इसकी दशाई चाहे जितना सुंदर मनुष्य हो शरीर के छिद्रों से मल ही सबके निकलता है और क्या निकलता है भैया ये मलमूत्र की चमक है रूप नाम की कोई चीज नहीं है मलमूत्र को ही दुर्भाग्यवश मनुष्य ने रूप मान रखा है आप कहेंगे आप ऐसी घोषणा करें मलमूत्र है रूप हाँ बिल्कुल ठीक है मलमूत्र है चाहे जितना खूबसूरत सुंदर आदमी हो स्त्री हो दस बीस बार उसको लूज मोशन हो जाए पतला मल हो जाए तो वो सुंदर आदमी उसकी आंख उतने में भीतर घुस जाती है ऐसे हो जाए क्या हुआ कहा चलेगी चमक दमक गई केवल मलमूत्र की चमक मलमूत्र निकल गए चमक चलेगी कहा है रूप कहा है रस कहा है गंध चाहे जितना सुंदर संगीत गाने बजाने वाला कोई हो कब तक सुनोगे कभी नहीं बस बंद कर बंद करो दो सोएंगे स्पर्श हमेशा स्पर्श भी अच्छा नहीं लगता इसलिए मन की समस्या ही यही है कभी रूप में जाता है फिर वहां टिकता नहीं वहां से लौट आता है कभी रस में जाता है कभी गंध में जाता है कभी शब्द में जाता है कभी स्पर्श में जाता है टिकता नहीं वहां से लौट आता है कोई भी पदार्थ संसार का ऐसा नहीं है जिसमें मन सदा सर्वदा लगता हो केवल एक हमारे ठाकुर जी ऐसे अरे हम तो कहते हैं उस व्यक्ति का उस संत का उस भक्त का, का उस प्रेमी का नाम बतला दीजिए जिसका मन एक बार भगवान में लगने के बाद लौटकर संसार में आया हो ऐसे उस महात्मा का नाम आप बताइए मिलेगा कोई मन में रहो ना ही नंदनंदन अचत कैसे आनिये उर और मन में रहो नाहीन थो सूरज चलत चितवत सुपन सोबत दिवस जागत राति चित्ते वह मधुर मूरति मूर्ति न इत उत जात मन में रहो ना ठो गोपी कहती है उद्धव बिना मन के तुम कुछ भी सुनाते रहो तुम्हारा बोलना बेकार जाएगा क्योंकि उधो मन न भये दस बीस एक कहू तो सो गयो श्याम संग को अवराध है मनन भय दस बीस कृष्णदास जी कह रहे हैं मोमन गिरिधर छवि पे अटक्यो गिरिधर छवि पे अट क्यों मोमन गिरिधर छवि अटकोन गिरिधर छवि पे अटको ललित त्रिभंग चाल पे चलिके ललित त्रिभंग चाल पे चलिके चिबुक चार गढ़ो मोमन गिरधर पे अटको सजल श्याम घन बरन लीन है फिर चित कृष्ण दास किए प्राण न्योछावर यह तन जग सिर भटको मोमन गिरधर छबे भैया गीता में भगवान ने क्या कहा इंद्रिया नाम इंद्रियों में मैं मन हूं इसका मतलब है मन भगवान की ब्यूति है मन भगवान का अंश है इसलिए मन भगवान में ही लग सकता है मन को भगवान में ही लगाए जाना चाहिए इसलिए संसार में मन नहीं लगता मन तो भगवान में ही लगता है संसार में कैसे लगा इन विषयी पुरुषों के कुसंग में बैठकर बार बार देह की चर्चा करने से हमारा मन संसार में लगा। इसी प्रकार वीतराग संतों के शरण में बैठकर के बार बार भगवत भागवत चर्चा श्रवण करने से हमारा मन भगवान में लग जाएगा ओ भैया जब मन भगवान में लग जाएगा तो मोक्ष है क्या मरने के बाद कोई मोक्ष मिलता है क्या मोक्ष किसको कहते हैं बोले मन का भगवान में लग जाना मोक्ष है और मन का भोगों में लग जाना बंधन है मुक्ति ही कावा विषयाद विरक्ति ही बद्धू ही को विषयानुरागी मन का विषयों में अनुरक्त हो जाना बंधन है मन का भगवान में लग जाना मोक्ष है और उसी मुक्तावस्था का नाम है कल्याण इसलिए ईमानदारी से भगवान के भक्तों के भीतर सुख दुख नहीं होता नाटक कर लेते हैं सुख दुख का दूसरों के प्रसन्नता में प्रसन्नता व्यक्त करके वो सुख का नाटक कर लेते हैं और दूसरों के दुख में दुख व्यक्त करके वो दुख का नाटक कर लेते हैं वस्तुतः न उन्हें दुख होता है न उन्हें सुख होता है इस बार रमण रीति वाले महाराज जी आए उन्होंने एक बड़ी सुंदर आप थे आप नहीं थे आखिरी उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई उन्होंने कहा दुख अलग चीज है और पीड़ा अलग चीज है चंद्र में जो उत्सव हुआ था तो कथा की समाप्ति पर वो आए थे कथा समाप्ति के एक दिन पूर्व आए जाएगा उनका दुख अलग चीज है और पीड़ा अलग चीज है बोले जैसे हमको बहुत तेज बुखार है और उस ज्वर की स्थिति में शरीर में टूटन हो रही है जाड़ा लग रहा है घबड़ाहट हो रही है उसको पीड़ा कहेंगे, अब उसी बीच में डॉक्टर आ गए उसने तुरंत बोतल में दो चार इंजेक्शन डाले और लटका दी बोतल अब यहां सेनेल चढ़ने लग गई अब हम तो वैसे ही परेशान थे वो आ गया औजार लेकर के धंसा दिया भीतर एक एक बूंद टप टप, टप टप टप टप टप बोतल चढ़ रही है और पड़े हैं, तो अब देखो पीड़ा तो है पर दुख नहीं होता क्यों क्योंकि हम यह बात समझते हैं ये दुख देने नहीं आया है ये पीड़ा हरण करने के लिए आया है तो केवल ज्ञान के कारण वह कष्ट देने वाली क्रिया वो स्विच होने वाली क्रिया भी दुख देने वाली नहीं होती पीड़ा तो होती है शरीर को लेकिन दुख नहीं होता इसलिए क्योंकि ज्ञान होता है ये पीड़ा भी हमारे रोग को दूर करने के लिए है इसलिए दुख नहीं होता ठीक इसी प्रकार से परमात्मा के द्वारा भेजी हुई अनुकूल परिस्थिति और परमात्मा के द्वारा ही भेजी हुई प्रतिकूल परिस्थिति वह केवल मेरे कल्याण के लिए है क्योंकि प्रभु कल्याणमय हैं उनके द्वारा मंगलमय हैं उनके द्वारा जिसका विधान किया गया है वह कभी अमंगल रूप नहीं हो सकता मंगल भवन अमंगल हारी का प्रत्येक विधान मंगल में है महाराज बोले केवल इतनी बात समझ में आ जाए तो सुख दुख से मुक्ति मिल जाए बसदेव और नंद बाबा के संवाद को हम कह रहे उसी की व्याख्या उन्होंने की न सुख रहेगा न दुख रहेगा उ कैसे होगा केवल ये समझ में आ जाए जिन भगवान का हमने आश्रय लिया है वे मंगलमय हैं इसलिए उनका कोई भी विधान चाहे अनुकूल हो अथवा प्रतिकूल हो उसमें हमारा मंगल ही छिपा हुआ है ये बात समझ में आ जाए तो न सुख रहेगा न दुख रहेगा हे माता बंधन और मोक्ष का स्वरूप क्या है बोले इस चित्त का विषयों में भोगों में आसक्त हो जाना इसी का नाम है बंधन और इस चित्त का मुझ परमात्मा में लग जाना इसी का नाम है मोक्ष अब एक प्रश्न उठा कि आपने बंधन और मोक्ष की यह परिभाषा बताई लेकिन एक प्रश्न ये है कि मन चित्त भगवान में क्यों नहीं लगता प्रश्न है कि नहीं अभी तो हम कर चुके हैं कि चित्त भगवान में ही लगता है लेकिन फिर भी एक प्रश्न कर रहे हैं कि जब यह बात समझ में आ गई कि चित्त का भगवान में लगना मोक्ष है और भोगों में लगना बंधन है तो चित्त भगवान के चिंतन में क्यों नहीं लगता बहुत सुंदर प्रश्न है और इस प्रश्न का बड़ा सुंदर समाधान भगवान दे रहे हैं भगवान कह रहे हैं हे माताजी, मैं विशुद्ध हूं मैं विशुद्ध हूं विशुद्ध का मतलब मुझमें न सत्व है न रज है और न तम है मैं गुणातीत परमात्मा हूं विशुद्ध हूं और यह चित्त अशुद्ध हो रहा है तो अशुद्ध चित्त मुझे विशुद्ध परमात्मा में कैसे लगेगा नहीं लग सकता अशुद्ध चित्त अशुद्ध संसार में ही लगेगा भोगों में ही लगेगा भगवान में कैसे लगेगा एक प्रश्न हो गया चित्त अशुद्ध हुआ कैसे कैसे हुआ चित्त अशुद्ध चित्त की अशुद्धि का बीज क्या है देखने से भी नहीं, नहीं। सुनने से भी नहीं, नहीं। चित्त अशुद्ध कैसे हुआ बोले चित्त की अशुद्धि का बीज है मैं और मेरे पन का अभिमान भगवान कह रहे हैं अहम ममाभिमानोई ही काम लोभा मैं और मेरे पन के अहंकार से ही चित्त शुद्ध हुआ अब जड़ पकड़ में आ गई बीमारी की जड़ पकड़ में आ गई मैं और मैं मैं और में और, में और मेरा ये दोनों विशुद्ध हो जाएं, तो हमारा चित्त भगवान में लग जाएगा इसलिए मैं और मेरे पन के अभिमान से ही चित्त शुद्ध हुआ मैं मिटा दो और मेरा मिटा दो चित्त शुद्ध हो जाएगा शुद्ध हो जाएगा नहीं चित्त की स्वाभाविक अवस्था निर्मल ही है मैं और मेरे पन का जहर घोल कर हमने उसे जान कर अशुद्ध बनाया चित्त निर्मल दो मार्ग हैं मैं और मेरे पन के अहंकार को मिटाने के एक पूर्ण ज्ञान और दूसरा पूर्ण भक्ति ज्ञान वाले मार्ग में अहम पद का विचार करना मैं कौन हूं मैं कौन हूं शरीर हूं नहीं शरीर नहीं इंद्री हूं इंद्री नहीं मन बुद्धि यह भी प्रकृति है मैं प्रकृति से विलक्षण हूं मन बुद्धि चित्त अहंकार भी नहीं मैं कौन हूं जीवात्मा बोले नहीं जीवात्मा के भीतर भी जो अंतर्यामी तत्व है आत्मचेतन तत्व वह अहम हूं वह मैं हुई और वह सर्वांतरयामी प्रत्येगात्मा कुटस्थ चैतन्य प्रत्येगात्मा अंतर्यामी आत्मा वह जिस रूप में मेरे भीतर विराजमान है उसी रूप में सब में विद्यमान है इसको कहते जब अहम मिट गया तो मम अपने आप मिट गया मैं रहेगा तो मेरा रहेगा मैं नहीं रहेगा तो मेरा नहीं रहेगा फिर मैं और मेरा नहीं रहेगा फिर है स्थिति है एक जैसी जो त्यू काल एक रस रही पर ये बातें कहने में जितनी सरल हैं मानने में उतनी ही ज्यादा कठिन हैं अनुभव करने में ये अहंकार जानते हो कौन है कहां रहता अहंकार इंद्रियाणि पराणिया हो इंद्रिय भ्यो परम मना इंद्रियों से श्रेष्ठ मन, मन है।, है इंद्रियां पकड़ में आ जाती है मन, मन पकड़ में नहीं आता चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलव दृढ़ हम निग्रह मनने वायब सु भगवान से अर्जुन, अर्जुन कह रहे गीता में मन चंचल है जैसे हवा को मुट्ठी में बंद करना कठिन है ऐसी मन का निग्रह करना बहुत कठिन है संभव नहीं है बहुत चंचल है पर मन मन से भी सूक्ष्म बुद्धि है इतना कठिन है मन को पकड़ना मन से भी सूक्ष्म जो तत्व है उसका नाम है बुद्धि बुद्धि बहुत सूक्ष्म है बुद्धि से मनुष्य ने पता नहीं क्या क्या नहीं बना दिया बुद्धि से भी एक बारीक चीज है जो बुद्धि की भी पकड़ में नहीं आने वाली वस्तु है तत्व है उसका नाम है अहंकार इसलिए एक बार हम पूज्य श्रद्धेय स्वामी श्री, श्री राम जी महाराज के चरणों में ऋषिकेश में बैठे थे तो स्वामी जी ने बड़ी प्यारी बात कही उन्होंने कहा महाराज ज्ञान के मार्ग की सबसे बड़ी कठिनाई ये है कि इस अहम जो बुद्धि से भी बारीक चीज अहंकार है इस अहंकार को मिटाने में साधक को कई जन्म लग जाते हैं फिर भी अहंकार नहीं मिटता पर भक्ति मार्ग की सरलता यह है कि इसमें कई जन्म की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है अहंकार को स्वीकार कर लो मिटाओ बिल्कुल मत केवल अहंकार के स्वरूप का परिवर्तन कर दो मिटता तो यह नहीं क्यों तो बुद्धि से भी सूक्ष्म आपने नाम सुना है श्री मत्स्येंद्रनाथ श्री गुरु गोरखनाथ जी के गुरुजी और उनके शिष्य गोरखनाथ जी दोनों ही सिद्ध मत्स्यनाथ जी और गोरखनाथ जी दोनों जा रहे थे तो मत्स्यनाथ जी ने गोरखनाथ जी के सिर पर ठोकर लगाई कुछ नहीं बोले फिर ठोकर लगाई कुछ नहीं बोले फिर तीसरी बार ठोकर लगाई चलते चलते कुछ नहीं बोले फिर चौथी बार थोड़ी जोर से ठोकर लगाई फिर भी वे कुछ नहीं बोले लेकिन मुस्कुराकर गुरुजी को प्रणाम करके कहा गुरुदेव आप जिसे ठोक बजाकर देख रहे हैं अब वह नहीं है क्या कहा जिसे ठोक बजाकर देख रहे हैं अब वह नहीं है मानो सिद्ध गुरु के सिद्ध चेला कह दिया आप, आप देहाभिमान को टटोल रहे हैं आप अहंकार को टटोल रहे हैं तो अब अहंकार नहीं है मैं आत्मस्वरूप में स्थित हो गया हूं जी ने फिर ठोकर लगाई बोले ये तो मैं भी जानता हूं तेरे भीतर अहंक नहीं है अहंकार नहीं है लेकिन मेरे भीतर अहंकार नहीं है इस बात का अहंकार तो तेरे भीतर आ गया नहीं समझी आपने हमारी बात क्या मेरे भीतर अहंकार नहीं है यह भी एक अहंकार अब बताओ कितना सूक्ष्म है मैं अहंकार से रहित हूं यह भी एक अहंकार बहुत कठिन है महाराज अहंकार को मिटाना और अहंकार अति दुखद डमरुआ मानस रोग में उसको डमरुआ रोका बड़ा भयंकर रोग है ये डमरुआ हा हा हा तब भक्ति मार्ग अब हम भक्ति मार्ग में आ रहे थे यद्यपि पूज्य सेठ श्री जय दयाल जी यह कहते थे कि गोस्वामी तुलसीदास जी का सिद्धांत हमसे हमारे सिद्धांत से साढ़े पंद्रह आना मिलता है सेठ जी कहते थे किसी ने पूछा आधा आना क्यों नहीं मिलता है? आधा और मिल जाए तो सोलह आना हो जाएगा आधा आना क्यों नहीं मिलता सेठ जी ने कहा इसलिए नहीं मिलता कि गोस्वामी जी ने ज्ञान पंथ कृपाण के धारा परत ठगे लागे बारा ये ये हमारे उससे मिलता नहीं है इस विचारों से क्यों बोले कृपाण की धार नहीं है वो तो बहुत सरल रास्ता है ज्ञान का सेठ जी गलत कहते थे हम नहीं कह रहे सेठ जी की जो ज्ञान की ऊंची अवस्था थी उसके अनुसार वो ठीक कहते थे लेकिन हम लोगों के लिए तो गोस्वामी जी की बात सोलह आना ने बीस आना सही है कि ज्ञान पंथ कृपाण कैधा ज्ञान पंथ कृपाण कै खगेस नाला गे पद खगेशे बा केवल चर्चा करने को ज्ञान थोड़ी कहते हैं बिल्कुल सही बात अहंकार पूरा अहंकार जब तक नहीं मिटाएगा तब तक क्या लाभ होगा वो कठिन है सब सुखदेव जी तो, तो नहीं हो जाएंगे सब ऋषभ जी तो नहीं हो जाएंगे सब जड़ भरत जी तो नहीं हो जाएंगे सब सनकाधिक तो नहीं बन जाएंगे केवल चर्चा करने से क्या लाभ हा हा हा और भक्ति ऊ भगती पत्र कवन प्रया साऊ भरी पत्र कवन प्रया सासा योग नमक जप व्रत मन क्रम बचने छाणी च तुराई मन क्रम वचने छी च तुराई मन क्रम बच छाणी च तुराई मन क्रम करी है रघु राई करी है रघु राई ज्ञान का दीपक जला लिया हाँ हाँ जल गया दीपक कैसे जला मानसी उत्तरकांड में देख लेना बड़े प्रयास से जला और जलाने के बाद भी इंद्रिय द्वार जरो कपाट कपाट खुल गए एक विषय की वायु के झोंके से ज्ञान दीप बुझ गया सारा किया कराया गुड़ गोबर हो गया अब एक दीपक और बता रहे हैं जिसमें न घी की जरूरत है न तेल की जरूरत है न बत्ती की जरूरत है और चाहे जितना पानी बरसे, चाहे जितनी भी तूफान आवे बुझने का डर भी नहीं मलुक राशि ने कहा कितन वर्ष जल गगन तबो न बुताई फिर भी बुझता ना। वो कौन सा दीपक है राम जा के रा भगतीवाणी उड़ बस जाके दुख लगना सपने सुख लगना सफ तो वो मणि कौन है भक्ति रूपी मणि कौन है राम नाम मणि दीप धरो जी हे द्वार तुलसी भीतर बार जो पूजिया हाँ। जो चाह इसलिए भैया ये मणि दी ये घी वाला दिया नहीं मणि का दीपक राम नाम महामणि है उसका दीपक भगवत नाम महामणि बड़ा सरल है अहम और मम को इसलिए ज्ञान पंथ कृपाण के धारा सही भक्ति का मार्ग राज मार्ग धावन निमिल्यवा ने त्रेन स्खले दौड़ के चलो आंख मूंद के चलो आंख खोल के चलो नग है पर पतन है है बस एक सर्त है। स्वीकार कर लो क्या अहम और मम को शुद्ध करना ये कैसे होंगे शुद्ध बहुत सरल है महाराज ज्ञान की कठिनाई तो सुन लिया आपने अब सरलता की बात बतावे ध्यान से सुने हा यह अभिमान जाए जने भो यह, यह अभिमान जाए जने भो में से वक रघुपति प पति मोरे मैं भगवान का हूं भगवान मेरे हैं अंतकरण की शुचिका इससे बढ़कर कोई इच्छा नहीं इसलिए केवल ये स्वीकार करो यह अभी मा और भगवान मेरे है इसलिए अपने मन में पक्का निश्चय कर लेना कि मैं केवल भगवान का हूं और केवल भगवान ही मेरे हैं हे नाथ मैं आपका हूं आप मेरे स्वामी, स्वामी जी स्वामी कहते थे, थे ना श्री स्वामी राम, राम सुधर थोड़ी, थोड़ी थोड़ी देर में कहते रहो हे ना मैं आपका हूं आप मेरे हैं ऐसा कहते है। ये भाव को शुद्ध करने वाला है पर आप कहेंगे कि हमको एक समस्या है क्या समस्या है दुनिया का काम छोड़ दें छोड़ दें क्या तो करना पड़ेगा तो ये दुनिया का धंधा पानी करते हुए संसार के जटिल व्यवहार का निर्वाह करते हुए हम कैसे भजन करें यह एक प्रश्न है श्री कबीरदास जी ने इसका बड़ा सुंदर समाधान दिया है बोले संसार के किसी काम को छोड़ना जरूरी नहीं है संसार का व्यवहार देह और इंद्रियों से करते हुए भी मन को भगवान में लगाया जा सकता है मन को भगवान में लगाए जाने पर कुछ भी तुम्हारा संसार का काम बिगड़ेगा नहीं अरे संसार तो नहीं बिगड़ेगा अनंत जन्मों की तुम्हारी बिगड़ी इसी जन्म में बन जाएगी केवल मन को भगवान में लगा यही कपलोपाख्यान का सार है कैसे लगाना बहुत, बहुत प्रिय है ये पद हमको <laughs> या विधि मन को लगावे या विधि मन को लगावे मन को लगाए प्रभु पाए विधि मन को लगावे या विधि मन को मन्यों लगावे मन को लगाए प्रभु पा मन को लगाए प्रभु पाया विधि मन को लगावे विधि मन को लगावे मन को लगाए प्रभु पावे हा मन को लगाए प्रभु पावे कैसे लगाए जैसे नटवा चढ़त बांस पर जैसे नटवा चढ़त बांस पर ढुलिया ढोल बजावे ढुलिया ढोल बजावे अपना बोझ धरे सिर ऊपर अपना बोझ सिर ऊपर सूरत व्रत पर लावे हा सूरत व्रत पर लावे मन को लगाए।, लगाए प्रभु पावे हा मन को लगाए प्रभु पावे या विधि मन को लगावे या विधि मन को लगावे मन को लगाए प्रभु पावे मन को लगाए प्रभु नट जैसी समस्या तो नहीं है तुम्हारे सामने आंख पर पट्टी बंधी है लगा दिए हैं, रस्सी बांधी है सिर पर आंख पर पट्टी बांध कर रस्सी पर चल रहा है और उसकी नटनी ढोलक बजा रही है और वो दुनिया तमाशा देख रही आंख पर पट्टी है पर उस उसका ध्यान उसी पर है महाराज इतनी भयंकर कठिनाई में भी ध्यान जहां रखना चाहिए वहां रखा जा सकता है बैलेंस पर ध्यान बनाए के रखा जा सकता है तो आप व्यवहार व्यवपार करते हुए संसार का काम करते हुए अपने मन को भगवान में नहीं लगा सकते क्या दूसरा उदाहरण या विधि मन को लगावे या विधि मन को लगावे लगाए प्रभु मन को लगाए प्रभु पावे कैसे जैसे भुवंग चरत बनही में जैसे भुवंग चरत बनही में ओस चाटने आवे हावे ओस चाट ने कब हुक चाटे कब हूं मन चिते कब हूक चाय कब हूँ मन चितवे कब हुक चाटे कब हूँ मन चिते कब हुक चाय कब हूँ मन चिते मणितज प्राण गवाए मणितज प्राण गवावे मन के लगाए प्रभु पावे पावे मन के लगाए प्रभु पावे या विधि मन को लगावे या विधि मन को लगावे मन को लगाए प्रभु पावे पावे मन को लगाए प्रभु उदाहरण मणिधर सर्प का है हमने नहीं देखा आप लोगों में से भी शायद किसी ने देखा हो सुना जरूर जिन महात्मा ने अपने नेत्रों से देखा है उन महात्मा की सुनी विवादम हम बताया करुणानधान वाले महाराज जी ने अपने नेत्रों से देखा अयोध्या जी ने के निकट ही देखा मणिधर सर्फ रात्रि का समय नीला नीला, नीला प्रकाश हो रहा है सर्प हजार वर्ष की जिसकी आयु हो जाती है किसी किसी सर्प में मणि होती सब सर्पों में मणि नहीं होती वो मणि आरा सर्प मणिधर सर्प अपनी मणि भीतर रखता है और मणि को निकालकर बाहर रख देता है और उस मणि से रात्रि को प्रकाश निकलता चमक निकलती उसी प्रकाश को देख करके कीड़े मकोड़े निकट आ जाते हैं और वह सर्प अपना आहार ग्रहण कर लेता है और उससे जो विष की गर्मी होती मणिधर में उसको ठंडा करने के लिए वह ओस चाटता है मणि को रख करके ओस चाटता है लेकिन चाटते चाटते थोड़ी दूर भी चला जाता पर उसकी वृत्ति मणि में लगी रहती है और कथनचित उसकी मणि उस समय कोई छीन लेते हमने सुना है कि वैसे सर्प की मणि सर्प से कोई छीन नहीं सकता पर बड़ी बड़ी बातें सुनने में आई हैं कि वो सर्प की मणि लेने के लिए उपाय किया गया क्या किया बोले एक इतनी मोटी सी एक कटोरा बनाया बहुत वजनदार लोहे का कटोरा बनाया उसमें तीखे तीखे कांटे लोहे के लगाए गए बनवाए गए कांटे वाला कटोरा जैसा उसमें ऊपर कुंडी लगाई गई पेड़ पर आदमी चढ़ के बैठ गया और सर्फ ने जहां मणि रखी और सर्फ उधर जा रहा है धीरे से बिल्कुल भनक ना पड़े फट से उसको डाल दिया ऊपर अब वो इतना वजनदार है इतना वजनदार है वो वो कटोरा जैसा वो इतना वजनदार है मन बेढ़ मन ए, लोहे का बजन, एक बजन का अथवा वो सर्प बहुत प्रयास करने पर भी उसको हटा नहीं पाता फटक पटक पटक करके उसका छिद जाता है मर जाता है तो फिर उस सर्प का तुरंत अग्नि में जलाकर संस्कार कर दिया जाता है क्योंकि दूसरा देख लेगा तो फिर उस व्यक्ति का जीना मुश्किल हो जाएगा तब मणि प्राप्त की जाता है ऐसा सुना है हमने के ऐसे किसी जमाने में लोग सर्प की मणि को लेते रहे महात्माओं को तो सज्जनों को कोई आवश्यकता नहीं किसी को पीड़ा पहुंचाकर हमारा कोई स्वार्थ पूरा हो जाए इससे क्या लाभ है हां हम बताएंगे नहीं हमने कहां देखी है लेकिन सर्प मणि नाग मणि का दर्शन हमने अवश्य किया हमने नाग मणि का दर्शन किया नारायण तो भगवत कृपा से वो नाग मणि के कारण अपने प्राण गवा देता है मणि क्या है राम नाम महामणि उस पर ध्यान रखे लगा रहे हम उस चाट में आए हैं लेकिन हमारी वृत्ति राम नाम महामणि में लगी रहनी चाहिए थी कथनचित तो वो छिन जाए तो एक क्षण भी नाम वियोग में हम जीवित न रहे प्राण त्याग रहे या विधि मन को लगावे या विधि मन को लगावे मन के लगाए प्रभु पावे पावे मन के लगाए प्रभु पावे जैसे कामिनी भरे कूप जल जैसे कामिनी भरे कूप जले कर छोड़े बतरावे हा कर छोड़े बतरावे अपना रंग सखियन संग राचे अपना रंग सखियन संग राचे सूरती गगर पर लावे सूरती गगर पर लावे मन के लगाए प्रभु पावे पावे मन के लगाए प्रभु पावे हाँ या विधि मन को लगावे या विधि मन को लगावे मन के लगाए प्रभु पावे पावे लगाए प्रभु पावे ये माताएं पानी भरने जाती है गढ़ा गागर मटकी सिर पे रख ली और कर छोड़े बतरावे हाथ से पकड़ती भी नहीं इधर घुमाती उधर घुमाती पुरुषों की चाल अलग प्रकार की होती है माताओं की चाल अलग होती है पुरुष और माताओं की चाल में अंतर होता कुछ पुरुष भी स्त्री भावापन्न होते हैं वो देखने में पुरुष की आकृति होती है पर उनका स्वभाव स्त्रियों जैसा वो भी स्त्रियों की चाल चलते हैं चटक मटक चाल ठुमका लगाते हुए माताओं की सहज चाल नृत्य जैसी होती है ये कोई वो जान के ऐसा नहीं करते उनकी प्रकृति ऐसी नाचते हुए से चलना वो अपने ढंग से चलती हैं और कर छोड़े बतरावे आज छोड़ के बातचीत भी करती इधर देखती उधर देखती अब पकड़ती नहीं है, अब तो पानी भरने की परंपरा लुप्त जैसी होगी नल आ गए, नहीं, नहीं तो महाराज हमने गाँव में देखा है एक गागर उसके ऊपर एक और हैं? दो दो तीन तीन रख लेती थी माताएं और एक रस्सा कंधे पे डाला और इन हाथों में भी ऐसे ऐसे ऐसे ऐसे चलते चलते, चलते चली गई कहीं नहीं गिरा क्यों क्योंकि अपना रंग सखी अनंग सखी शैलियों में लगता बिल्कुल डूब गई लेकिन सूरत गगर पर लावे उनकी सूरत गगर पर टिकी रहती है और यह बात बिल्कुल पक्की है जब वे भूल जाती हैं गागर को उसी गागर नीचे आ जाते इसी तरह से भैया बातचीत करते हुए श्री राम नाम रूपी गागर पर अपने मन को लगा के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 जैसे सती चढ़ी सत ऊपर अपनी काया जरावे अपनी काया जरावे मातो पिता कुटुंब तिया गे मातो पिता कुटुम दिया रे सूरत पिया पर लावे पर लावे मन को लगाए प्रभु पावे हाँ, मन को लगाए प्रभु पावे या विधि मन को लगावे या विधि मन को लगावे मन के लगाए प्रभु पावे मन को लगाए हा हा हा हम लोग बैठे हैं श्री रानी सती दादी के चरणों में बैठे हैं सती का उदाहरण दे कबीरदास जी जैसे सती चढ़ी सतू पर और अपनी काया जरावे मात पिता सब कुटुम तिया गए सुरत पिया घर लाओ प्रियतम की ओर अपनी सुरती लगा के रखती है सब छोड़ के जल जाती है ऐसे ही सती की तरह अपनी सुरती आंखों के चरणों में लगा करके है। टी हैदय में रहनी है सजनी चलुआ पी के देश या नहीं रहना है उसी प्रियतम के देश चलना है धूप दीप धोपदी पी ूपदीप नैद अर्घ जाूपदीप नैवेद्य अर्घ जाप वेद अर्घ जा वेद जा ज्ञान की आरती लावे ज्ञान की आरती लावे प्रेम की आरती लावे की आरती लावे कहे कबीर सुनो भाई साधो कहे कबीर सुनो भाई साधो कहे कबीर सुनो भाई साधो कहे कबीर सुनो भाई साधो फिर जन्म नहीं पावे जन्म नहीं पावे मन के लगाए प्रभु पावे, पावे, पावे, मन को लगाए प्रभु पावे या विधि मन को लगावे या विधि मन को लगावे मन के लगाए लगाए प्रभु पावे पावे मन को लगाए पावे मन को लगाए प्रभु पावे आह मन को लगा कितने दृष्टांत ये कई दृष्टांत चार पांच दृष्टांत दे दिए नटका दृष्टांत सती का दृष्टांत नारी का दृष्टान्त कई दृष्टान्त तो दे दिए किसी भी प्रकार, प्रकार से अपने मन को श्री ठाकुर जी मिलाओ बस तीन, तीन मार्ग भगवान कपिल, कपिल ने बताए हैं माता माताजी एक मार्ग तो है अर्चिरादी मार्ग मुझसे प्रेम करने का मार्ग मुझ में चित्र लगाने वाला मार्ग ये परम प्रकाश युक्त मार्ग है इस प्रकाश में चलते चले जाओ प्रेम पथ पर आगे बढ़ते चले जाओ एक मार्ग ये है दूसरा मार्ग ये अर्चिरादि मार्ग मारे परम प्रकाश युक्त मार्ग इसमें कहीं अंधेरा नहीं है इसमें कहीं भटकाव नहीं है एक और मार्ग है धूम्र मार्ग धुए वाला रास्ता धूम्र मार्ग क्या है सकाम कर्मकांड का मार्ग बहुत ध्यान से सुने कर्मकांड का कहीं निषेध नहीं क्योंकि योग है कर्म सु भगवान गीता में कह रहे योग क्या है कर्म की कुशलता ही योग है और भगवान गीता में कह रहे हैं नहीं कश्चित क्षण जात तिष्ठत्य कर्मकृत एक क्षण भी कोई बिना कर्म किए रह नहीं सकता इसलिए कर्म से विमुख नहीं होना है कर्म अवश्य करना है पर सकाम न करके निष्काम कर्म करना जप का निषेध नहीं तप का निषेध नहीं पूजा पाठ का निषेध नहीं वैदिक कर्मकांड का निषेध नहीं उसके साथ की जाने वाली कामना का निषेध अब हम कर्मकांड करा रहे हैं पूजा पाठ कर रहे हैं किस लिए अतलक्ष्माप्त प्राप्त लक्ष्मिका प्राप्त लोके सभायां राजशो विजय लाभादिप्राप्त अस्मत्ंडल्याम ये केचिद विरुद्ध चतुर्थश्रम द्वाद्रही सूचित संसूच्मा सर्वाष्ट तद विनाश द्वारा एकादश स्थान स्थित शुभ फल प्राप्त सकल मन ईप्स संसिध्य ग्रह कृत राज निवृत्ति पूर्व पूर्वक नैरुज्य पुष्टि दीर्घायु धन धान्य अमुक देवस्य, देवस्य जपम पाठम होमादि कंबाह करे ये हुआ और हमने सुबहरे जो संकल्प बोला था मम जन्म मरण भव रोगादि निवृत्थम प्रेम लक्षणा रसूपा भक्ति प्राप्त अस्म जन्मन्य भगवत्कार पूर्वक नि्य भगवत भागवत कैंकर्य सिद्ध्यर्थम अमुक पाठम जपम होमम बा अहम करिषे महाराज वो भागवत धर्म है वो प्रेम धर्म है ऐसे कर्मकांड का कहीं निषेध नहीं पर समस्या बड़ी है संसार की माने हम लोग बातें तो निष्कामता की करते हैं और हमारे भीतर कामनाएं भरी रहती है ये नकली पना भगवान को प्रिय नहीं रहे देखिये मनु जी के भीतर कामना आई तो उन्होंने छिपाया है सबसे बड़ी विशेषता नहीं तो वो तो बड़े पंडित थे कह देते महाराज हम तो निष्का जानते हैं भगवान से छिपा हुआ तो कुछ है नहीं उन्होंने कहा महाराज चाहू तुम्हें समान से प्रवसन कवन दुरावम छिपाएं क्या महाराज आप सब जानते हो आपको देखकर बेटा बनाने की हम आ जाएंगे बेटा बना कोई चिंता की बात नहीं भगवान को बनावटी पन प्रिय नहीं है आपके भीतर कामना है। आप कह दो भगवान से हा निष्काम बनाने की प्रार्थना करो सत्संग करो सत्संग ये ये कामनाओं ने ही हमको संसार में है कामनाएं मिटें मिटेंगी कैसे राम भजन बिन मिटे ही की कामा थल विहीन तरु कबहू की जामा और बिनु संतोष न काम न साहि काम अछत सुख सपने, सपने हुना ही इसलिए महाराज निष्काम हो जाओ निष्काम नारायण क्या कह रहे थे हम किस प्रसंग में कह रहे थे हाँ धूम्र मार्ग कर्मकांड का मार्ग सकाम कर्मानुष्ठान का मार्ग इसलिए यज्ञ का निषेध नहीं है संध्या का निषेध नहीं है श्राद्ध का निषेध नहीं है तर्पण का निषेध नहीं, नहीं है सब करना चाहिए पर भगवत भगवतर्थ करना चाहिए और करने के बाद श्री राधा कृष्णार्पण मस्तु श्री सीताराम चंद्रार्पण मस्तु श्रीमन नारायण अर्पण अथवा ओम तत्सत ब्रह्मार्पण मस्तु भगवान को अर्पित कर देना वही महाराज एक महात्मा का भाव हमें बहुत अच्छा लगा एक ये शोध है एक तोला भारतीय देशी गाय का घी अग्नि में आहुति देने से वातावरण में दस टन ऑक्सीजन का निर्माण होता है कितना एक तोला गाय का घी आप विधिपूर्वक हवन करें उससे वातावरण में दस टन ऑक्सीजन का निर्माण होता है आप चाहें पूरे मुजफ्फरपुर को हम गाय का घी पिला, पिला सकते हैं बोलिए नहीं पिला सकते ना और हमने भारतीय देसी गाय के घी को विधि पूर्वक सौ ग्राम घी यदि हमने अग्नि में डाल दिया तो 100 ग्राम घी से 10 ग्राम घी से 12 ग्राम घी से 10 ग्राम घी से 10 टन ऑक्सीजन का निर्माण हुआ तो 100 ग्राम घी से कितनी ऑक्सीजन बनी वातावरण में बन बन? हैं जो भी बनी हो आप लोग गणित का हिसाब किताब लगावे तो वो ऑक्सीजन सबका आहार है कि नहीं तो वो घी की आहुति जो है वो इतने लोगों को घी आपने पिला दिया आपको एक सत्य घटना सुना आप लोग कहेंगे वक्ता लोग ऐसे मनमाने ढंग से कहते रहते हैं ऐसा नहीं है हम बक्ता नहीं पहली बात तो ये हम बक्ता नहीं बकने वाले को बक्ता कहते हैं बक थोड़ी रहे हैं सही सही बात कह रहे हैं तथ्यों पर आधारित बात कह रहे हैं विश्व की सबसे बड़ी गौशाला श्री गोपाल गोवर्धन गोशाला आनंदवन महातीर्थ पथमेड़ा जिसके संचालक पूज्य गोरशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज हैं डेढ़ लाख गोवंश अभी उनके पास है कितनी गैया है डेढ़ लाख गैया जीवन में एक बार दर्शन जरूर करना चाहिए ऐसी जगह कैसी आदर्श गोसेवा है जो भी गो सेवा में लगे हुए लोग उनको सीख, सीखना चाहिए देखना चाहिए आप उतनी दूर न जा सके तो हम वृंदावन का न्योता देते हैं आप ब्रज गो अभ्यारण्य ब्रज कामर सुर आइए वहां आकर आप देखिए सेवा में लगे हुए लोग देखें कि गो सेवा कैसे की जाती है। आप देखिए आज हमने यहाँ की गौशालाओं का दर्शन किया पर उन गोशालाओं को अभी गौशाला बनाना बाकी है अभी वे जर्सी, जर्सी साला है अभी गोशाला नहीं है बड़े दुख, दुख दुर्भाग्य की बात है गाय की पहचान लोग भूल गए गाय कहते किसको है शासनाधि गोर लक्षणम हमारे शास्त्रों में कहा, जिसकी गल कंबल हो जिसके ककुद हो डिल्ला हो उसको गाय कहते हैं। क्या सुंदर भारतीय देसी गाय महाराज उसके गोबर में सुगंध उसके मूत्र में सुगंध हम आपको ज्यादा दूर नृंदावन आना जड़खोर नहीं जा सको वृंदावन हम अपने मलुक पीठ की जो गैया वहां ले चलेंगे आप बाहर से ही खुशबू से आपका दिमाग फ्रेश हो जाएगा इतनी सुंदर गोबर गोमूत्र की सुगंध गाय के शरीर पर हाथ फिराने के बाद आप हाथ सुंगो हाथ फिर सुगंध आ जाती है गुगुल गंधा गाय का नाम है और गाय के जैसा दिखने वाला आकार प्रकार का एक संकर जाति का पशु उसके मूत्र में बदबू उसके गोबर में बदबू उसके शरीर में बदबू वो गाय है ही नहीं उसकी सेवा करने पर किसी पशु की सेवा का पुण्य तो है किसी जीव की रक्षा का पुण्य तो है पर गोमाता की सेवा का पुण्य नहीं है उस जर्सी शंकर नस्ल के पशु का दान करने पर गोदान का पुण्य नहीं है शंकर प्रजाति की गाय कोई दान करता है तो शंकरो नरका यंग वो वैतरणी पार नहीं करेगी वैतरणी में डुबा देगी गीता प्रेस के कल्याण अंक में एक लेख प्रकाशित हुआ था शायद एक डेढ़ साल हो गई है दो साल हो गई हुई उस लेख में जर्सी विदेशी यूरोपियन गाय का आविष्कार कैसे हुआ इसकी घटना उसमें वर्ण थी न्यू जर्सी नाम का एक शहर है यूरोप का वहां के जंगल से एक मांसाहारी प्रकृति के पशु को पकड़ा गया उसका अंग्रेजी नाम भी गीता प्रेस की पत्रिका में लिखा था संभवतः शिव कुमार गोयल का लेख था बिल्कुल उन्हें पूरा ऐतिहासिक तथ्य तिथि तारीख प्रकृति मांसाहारी पशु की थी और उसके एन जो था वो गाय के जैसे था तो उन लोगों ने उस पशु को पकड़ करके वैज्ञानिकों ने वहां के सुअर और भैंसे के बीज से संक्रमित उसको कराके और उससे जो नस्ल तैयार की उसका नाम है जर्सी होले थोड़ा थोड़ा अंतर होने से और उसमें अंतर आ गया उसमें गाय का दूर दूर, दूर तक कहीं कोई नाम निशान नहीं मूल में वह मांसाहारी प्रकृति का पशु फिर भैंसे और सुअर इन दोनों के संयोग से तैयार की गई एक प्रजाति उसमें गाय कहां से आई और एक हम आपको सत्य बात बतावे उन्होंने पारासर जी ने बताया हमारे एक बड़े प्रेमी हैं हमारे प्रति बड़ी श्रद्धा और प्रेम रखते हैं हमारा भी उनके प्रति बहुत स्नेह है श्री श्याम सुंदर पारासर जी भागवत के वृंदावन के अच्छे वक्ता हैं, विदेश भी जाते हैं तो उन्होंने हमको कभी भी कहीं बाहर से आते हैं तो समय होने पर हमारे निकट पता चले महाराज मलुक पीठ में हैं तो आते हैं और ये ठाकुर जी की कुछ बड़ी कृपा है कि वृंदावन के सभी महात्मा विद्वान वक्ता सभी मंदिरों के प्राय घुसाई सभी कृपा करते हैं सब बहुत स्नेह मानते हैं आते हैं दर्शन देते रहते हैं वो आए, आए। विदेश यात्रा से तो उन्होंने कहा कि महाराज जी मैंने एक जगह अमेरिका की बात है दूध पिया तो मुझे उल्टी हो गई तो पूछा भी दूध से उल्टी कैसे हुई बमन कैसे हो गया और तो महाराज बिल्कुल गौशाला का दूध है आपको गौशाला दिखाएंगे गौशाला दिखाने का क्या साफ सफाई क्या, क्या कहना सब मशीनी काम मशीनों से दूध निकलने वाला बुरी बुढ़ी विशाल काय काउ तो वहां उन्होंने देखा बदबू आ रही थी तो उनको चारे में मांस दिया जा रहा था मांस के टुकड़े क्या चीज बोली ये मांस है अरे ये मांस खाते, खाते हुई हाँ कहते मैंने अपनी आंखों से जर्सी को मांस के टुकड़े खाते हुए देखा हमारी भारतीय गोमाता खाएगी तो पूछा ये मांस क्यों खिलाया जाता बोले यहां केवल दूध के दृष्टि से पशुपालन नहीं होता यहां मांस की दृष्टि से भी पशुपालन होता मांस खिलाने से इनका आकार बहुत बढ़ता है मांस और बढ़ता है इसलिए वो थोड़ा भी दूध कम हुआ कि तुरंत उसको कटने के लिए भेज दिया जा इसलिए हमारी प्रार्थना है पहले तो आप गो सेवा का व्रत लें महाराज क्या करें हमको तो गाय लेनी पड़ती है लेनी पड़ती नहीं आप किसी से मत मांगिए आपको कमी है क्या भगवान ने कमी दे रखी है क्या किसी से मांगने की आवश्यकता नहीं है सदविचार वाले दस बीस लोग एकजुट हो जाएं, सुंदरतम गौशाला चला सकते हैं पर निश्चय करना पड़ेगा कि हम धीरे धीरे जर्सी हटाएंगे देसी गाय लाएंगे और कम से कम हम हटा नहीं सकते तो उनका बाड़ा पृथक कर देंगे और अच्छे देसी विचार से ही संक्रमण करा के तीसरी चौथी पीढ़ी में नस्ल का कुछ सुधार हो सकता है लेकिन वो पूरी तरह विशुद्ध नस्ल तैयार होने में चौथी पांचवी पीढ़ी लग जाएगी बाकी शुद्ध भारतीय देसी गायों का संरक्षण करें आपको एक जानकारी हम दे रहे हैं न्यूजीलैंड जहां डेयरी उद्योग अपनी उन्नत अवस्था में है आपने नाम सुना होगा आजकल तो लोग पढ़े लिखे लोग कंप्यूटर के माध्यम से इंटरनेट के माध्यम से सारी जानकारियां प्राप्त कर लेते हैं वहां बच्चों में असाध्य रोग आने लग गए डिप्रेशन हार्ड ब्लड प्रेशर सुगर ये सारी बीमारियां बच्चों में होने लग गई तो वहां की गवर्नमेंट ने एक वैज्ञानिकों की टीम गठित की और उनको निर्देश दिया कि रिपोर्ट तैयार करो बच्चों में ये असाध्य रोग कैसे आ रहे हैं वहां तो बच्चों के पोषण का बहुत ध्यान दिया जाता तो उन्होंने विचार किया कि बच्चों को यहां दूध दही घी खूब खिलाया जा रहा है ऐसा क्यों है उन्होंने फिर परीक्षण करना आरम्भ किया इसी जर्सी विदेशी गाय की दूध दही घी पर तो उन्होंने शोध के दौरान डी एन सेविन नामक अब डी का फुल फॉर्म लंबा है वो याद नहीं है डी सेविन नामक एक जहरीला तत्व उन्होंने शोध के दौरान इसमें पाया एक जहरीला तत्व पाया और उस तत्व के बारे में उन्होंने घोषणा की ये दूध में छिपा हुआ दैत्य है असुर है और सारे भयंकर रोगों का कारण माना उन्होंने उसको और फिर एक बड़ी आश्चर्यजनक जानकारी हम आपको दें फिर उन लोगों ने भारतीय देसी गाय के दूध दही घी का परीक्षण किया मूत्र और गोबर का परीक्षण किया तो डीएनए एन नामक विश तत्व से उसको सर्वथा मुक्त पाया और न्यूजीलैंड की टीम ने तो एक उपकरण तैयार किया है जिससे केवल पूंछ का बाल उसका परीक्षण करके बता देते हैं कि ये डीएनए एन एवन इसमें है कि नहीं शुद्ध देसी है कि नहीं ये, ये उन्होंने आविष्कार कर लिया एक मशीन का तो उन्होंने आश्चर्य में वो आश्चर्य का उनके ठिकाना नहीं रहा कि भारतीय देशी गायिका दूध दही घी गोबर गोमूत्र सारे भयंकर असाध्य रोगों की दवा है। सारे रोगों को समाप्त करने के तत्व तो उसमें मौजूद हैं और अद्भुत रोग प्रतिरोधक क्षमता उसमें है और इसमें निरोग व्यक्ति को रोगी बना देने की क्षमता है ये जर्सी गाय के दूध में दही में घी में निरोगी खाए तो रोगी हो जाए उन्होंने सरकार को रिपोर्ट दी कि ये जहर है इसको बिल्कुल बंद किया जाए लेकिन डेयरी उद्योग वालों का दबाव होने के कारण सरकार ने बात नहीं मानी तो वो लोग न्यायालय में चले गए और जब न्यायालय में चले गए तो न्यायालय ने सरकार को वहां के निर्देश दिया कि जनहित में जानकारी को छिपाए नहीं जाना चाहिए इसको बिल्कुल बंद करो तब वहां की सरकार ने फैसला किया कि बच्चों को डीएनए एन सेवन से मुक्त दूध दही उपलब्ध होगा तो कराया जाएगा अन्यथा उनको दूध दही के आहार से बचाया जाएगा वहीं शुरू हो गया उन लोगों ने पुस्तक लिखी वहां के वैज्ञानिकों ने डेविल इन मिल्क दूध में घुसा हुआ असुर वहां की सरकार ने उस पुस्तक पर प्रतिबंध लगा दिया फिर वह पुस्तक अमेरिका से छपी हम अभी पिछली बार कितने महीने हो गए जगन्नाथपुरी गए थे वहा कथा थी सुर भी यज्ञ भी था तो हरिहरानंद गुरुकुलम वाले स्वामी श्री प्रज्ञानंद जी महाराज ने वो पुस्तक मंच पर दिखाई थी डेविल इन मिल्क, और भारत में भी उपलब्ध होती है वो हम समझते हैं शायद उसकी जानकारी कंप्यूटर भी उपलब्ध कंप्यूटर पर भी उपलब्ध होगी पुस्तक उपलब्ध है पढ़नी एक चाहिए, एक चाहिए पुस्तक और एक दिल्ली विश्व एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर, प्रोफेसर ने भारत सरकार के सभी पशुपालन मंत्रालयों को वह पुस्तक उपलब्ध कराई सभी प्रांतों के चीफ मिनिस्टरों के पास पुस्तक भेजी लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का बोट के लालच में यहां के लोग गाय की रक्षा के लिए कोई कदम नहीं उठा सकते मिथिला जहां की भूमि में साक्षात भूमिनंदनी भगवती जगत जननी श्री जानकी जी का प्राकट्य हुआ आज दुर्भाग्य है उस भूमि का उस भूमि पर देसी गोवंश लुप्त जैसा हो गया है कहीं कहीं आज, आज के भ्रमण में हमको रास्ते में केवल एक गाय दिखाई पड़ी केवल एक गाय बहुत दुखद बात है आप आप विश्वास कीजिए न्यूजीलैंड की सरकार ने घोषणा की है कि आने वाले दस वर्षों में हम अपने गोवंश को डीएनए सेवन से मुक्त करकर विशुद्ध भारतीय गोवंश बना देंगे यहां से तमाम अच्छी प्रजाति के वृक्ष वहां जाने लग गए हैं और वे यहां की सरकार आज भी अपार विदेशी मुद्रा यहां के देसी गोवंश को बचाकर इसके दूध दही घी आदि का निर्यात करके कमा सकती है लेकिन दुर्भाग्य है मांस निर्यात को में इस देश का नाम अग्रणी है धन्य है आपके पूर्वजों को हम झूठी बड़ाई नहीं कर रहे हैं राजस्थान की धरती इतनी पवित्र है राजस्थान की धरती से मारवाड़ी वैश्य समाज दुनिया के किसी कोने में गया उसने अपने धर्म का त्याग नहीं किया धन्यवाद के पात्र हैं हम ऐसे नहीं कह रहे हैं मुंह देखी कि हा लोग बैठे हैं, इसलिए हम कह रहे हैं हमें इनसे क्या स्वार्थ है पर सच्ची बात है परोक्ष और प्रत्यक्ष रूप में कहीं भी आप चले जाओ प्रत्येक गोशाला में किसने किसी राजस्थानी का योगदान अरे हमारी ओरछा में गौशाला है 500 सौ गोवंश के करीब वहां है गिरजी में गौशाला है उसमें करीब 1300 सौ गोवंश है चंद्र सरोवर वाली गौशाला में और ब्रज गो अभयारण्य वाली गौशाला में करीब तेईस गोवंश है और सभी, सभी गौशालाओं में अधिकांश सेवा करने वाले राजस्थानी लोग तो राजस्थानी समुदाय जहां जहां गया वहां उसने गौशाला खोली यहां जो इतनी बड़ी गौशाला की भूमि और ये ज, ये सब ये किसने बनाई आपके पूर्वजों ने तो बनाया पर आज दुर्भाग्य से हम ठीक से गौसेवा नहीं कर पा रहे हैं अपने पूर्वजों की धरोहर को ठीक से सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं यह कमी किसकी है यह हमारी अपनी कमी है एक और हम प्रार्थना करें आज भी धन की कमी नहीं है लोगों के मन में यह विश्वास आना चाहिए कि हम जो दे रहे हैं गो सेवा के नाम पर उसका पूरी तरह सदुपयोग हो रहा है आप बहुत ईमानदार हैं। एक, एक पैसा भी गाय का आप इधर उधर नहीं करते लेकिन यदि हिसाब में पारदर्शिता नहीं है तो कोई भी व्यक्ति आप पर संदेह करेगा आपके पास हिसाब ही ठीक नहीं है तो आप उत्तर कैसे देंगे हम आपको न्योता दे रहे हैं आप हमारी ब्रज अभयारण्य वाली संस्था में आइए ब्रज कामत सुर में आइए और, और आप जिस, जिस दिन का हिसाब चाहें आप कंप्यूटर खोलिए उपलब्ध हो जाएगा आपको हिसाब एकदम पारदर्शिता हिसाब है में हैं कोई भी रास्ता चलता व्यक्ति गौशाला का हिसाब ले सकता है क्योंकि हमारे यहां जो सेवा करने वाले हैं वो ऐसे निष्ठावान ठाकुर जी की दया से गौशाला का पानी भी नहीं पीते रूंगटा जी हैं अधिकांश सेवा और समय उन्हीं ने अर्पित किया है क्यों गोपाल जी हम समझते हैं 80 प्रतिशत सेवा उनकी रही है गोशाला और वे ठाकुर जी के शरणागत हैं हम नहीं संभालते संभालते बनिया ही हैं गोशाला हम नहीं संभालते हमारा तो खाली नाम के लिए अध्यक्ष नाम लिखा हुआ है लेकिन महाराज वे वहां वह का पानी नहीं पीते हैं यद्यपि सारा खर्च वे करने वाले गाय की गोशाला का कोई अंश धोखे से मेरे पेट में न चला जाए भाई केवल धन से काम नहीं बनेगा आपको समर्पित सहयोग करना पड़ेगा और धन दान के साथ साथ समय का दान करना पड़ेगा आपके भीतर लगाव होना चाहिए और बहुत अच्छी संभावना है आज हमने पूछा था राजेश बाबू से कि कितने हैं आपके, आपके समाज के लोग के लो, तो उन्होंने कितने दो हजार घर बताए थे दो हजार ढाई हजार बताए थे जो भी बताए दो ढाई हजार घर बताए थे कि हमारे समाज के इतने घर हैं यहां हमारे मन में एक भाव जगह इतनी जगह है और इतनी सुंदर गौशाला है एक एक व्यक्ति विशुद्ध भारतीय देसी गाय चाहे जितनी कीमत की आवे बढ़िया से बढ़िया गाय और वृसभ वहां दान करें अपनी गाय वहां रखें और उतने परिवार के लोग ये निश्चय करें कि हम केवल भारतीय देसी गाय के दूध दही घी का ही व्यवहार करेंगे महाराज गौशाला चले नहीं हम कहते इस गौशाला की समृद्धि सौ गुणी ज्यादा हो जाएगी केवल सत्तर बीघे जमीन नहीं हजारों बीघे जमीन आपकी हो जाएगी और यह इस प्रदेश की सबसे उत्तम गौशाला बन जाएगी लेकिन इसके लिए आप में इच्छा शक्ति होनी आवश्यक है गाय के प्रति पशु का दृष्टिकोण त्यागना होगा भावनात्मक रूप से ये भगवान की भी भगवान है ये मानना पड़ेगा राम कृष्ण की भी आराध्य उपास्या गो माता हम ये नहीं कह रहे कि केवल मारवाड़ी समाज ही गो सेवा करता है या उन्हीं को सेवा करनी चाहिए दूसरे लोगों को नहीं लेकिन हम ये कहते यदि आप लग जाएंगे तो सारा समाज यहां का आपके पीछे लग जाएगा हम किसी आर्थिक लाभ के लिए नहीं हम सीखने की दृष्टि से कह रहे हैं आप पंद्रह अक्टूबर से बीस इक्कीस अक्टूबर तक कुछ युवकों को लेके आइए ऑफिस में बैठिए देखिए गायों को कैसे दाना देते हैं कैसे चारा देते हैं देसी इलाज कैसे करते हैं हम लोग इलाज भूल गए गायों का वही इंजेक्शन वाला इलाज तमाम ऐसी बीमारियां हैं आज भी अंग्रेजी चिकित्सा में वो नहीं और देसी इलाज गांव के लोग जानते गायों का वो ठीक हो जाता है बाराघाट में एक बीमार हो गया बछड़ा डॉक्टरी इलाज से यह स्थिति आगे गई कि अब यह चला जाएगा बछड़ा और डॉक्टर ने कहा भैया अब तो हम तो हार गए अब नहीं कुछ हो सकता है पेट फूलता जा रहा था बांस की पुंगी मुख में डाल के और उन्हें अंडी का तेल पिलाना शुरू किया थोड़ी देर में उसकी पोंख चलने लग गई पेट सब ढीला हो गया और ठीक हो गया धीरे दिर धीरे बछरा ठीक हो गया और अंग्रेजी डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए ये सब आवश्यक है इसलिए एकदम तैयार हो जाइए और इस सावधानी के साथ कि भूल से भी गो माता की सेवा का एक रुपया भी कहीं हमारे पेट में न चला जाए अथवा किसी अन्य कार्य में न चला जाए इस विवेक को रखते हुए आप गो सेवा करें हम ये कह रहे हैं यद्यपि हमारे पास सबसे अधिक समय की कमी है बहुत व्यस्त समय है निकट रहने वाले लोग अच्छी प्रकार से जानते हैं लेकिन हम कह रहे हैं यदि आप गौशाला का जो स्वरूप है उस स्वरूप में यदि आप मुजफ्फरपुर की गौशाला को आदर्श गोशाला के रूप में स्थापित करते हैं उसमें प्रत्येक व्यक्ति गोसा में गोसेवा में योगदान करता है तो हम तो दूसरी बार भी मुजफ्फरपुर आने के लिए तैयार हैं। लेकिन यदि ये, ये कार्य नहीं करते हैं तो, तो बस ठीक है हमारी आपकी राम राम हम कोई फालतू थोड़ी बैठे हैं कि हम पचासो सैकड़ों लोग तो वेटिंग में हैं कि कहीं का कैंसिल हो जाए तो हमारे ऊपर कृपा कर दीजिए समय नहीं है बिल्कुल लेकिन हां यदि गाय का कार्य आप ईमानदारी से करते हैं तो हमसे जो भी सहयोग होगा हम जिस लायक भगवान ने हमको बनाया है हम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप ईमानदारी से गो माता के कार्य में लगिए। एक और सलाह हम दे रहे हैं गीता प्रेस का गो अंक और गो सेवा अंक आप अपनी कमेटी को उपलब्ध कराइए आप स्वयं उसे पढ़िए दूसरों को पढ़ाइए पथमेड़ा में हमारा प्रवचन हुआ था उसको गीता प्रेस के कल्याण अंक में भी प्रकाशित किया गया पत्रिका में और उसका पुस्तकाकार भी खेमका जी ने प्रकाशित किया गो रक्षा गो संवर्धन आज की आवश्यकता गीता प्रेस में पुस्तक उपलब्ध है आप छोटी पुस्तक है प्रवचन रूप है उसको आप पढ़िए गोवध इस देश का कलंक श्री हनुमान प्रसाद को की पुस्तक, पुस्तक, पुस्तक उसको है उसको पढ़िए स्वामी श्री राम जी के गोरक्षा पर विचार उसको पढ़िए साहित्य के माध्यम से चेतना जागृत होगी और देशी गाय का संरक्षण कीजिए इतना सुंदर कार्य चलेगा महाराज यहां गोबर गोमूत्र से इतनी सुंदर दवाइयां बनेंगी कि आपका जय जय कार होगी न जाने कितने लोगों को जीवनदान मिलेगा कितना बड़ा कार्य होगा और फिर जब आपके पास बड़ी मात्रा में देसी उन्नत गोवंश विकसित हो जाएगा तो आप दूसरे लोगों को भी गोपालन की प्रेरणा दे सकेंगे अब गाय ही नहीं है अभी बाबू ने बताया कि दो गाय हमको लाने में पूरा क्षेत्र खोजना पड़ा बिहारी लाल जी बता रहे थे। बड़ी मुश्किल से दो गाय देसी मिली देखिए ये स्थिति हो गई रतनपुर में हम गए थे तो हमने भाई मिथिला वाले दही की बहुत चर्चा सुनी है पर दर्शन नहीं हो रहा है बोले महाराज दर्शन कहाँ से हो या तो भैंस का दही है भैंस का आप लेते नहीं है या जर्सी, जर्सी का, का दही है वो भी आप लेते आप नहीं तो फिर हमने कहा भाई मिथिला में क्या बिना दही के ही हम चले जाएंगे इच्छा पूर्ण नहीं हो पाई फिर हमारे वृंदावन में वो मिथिला के ही कोई प्रेमी आए हमारे रसिक जी हैं रसिक जी ने मिथिला की रतनपुर तरफ की एक बहन है उनको फिर बढ़िया मलुक पीठ की गौशाला का दूध मंगाया और औटा कर मिथिला की पद्धति से उसको जमाया और जमाने के बाद फिर हमको न्योता दे बोले महाराज दही चूड़ा पाने के लिए आपका न्योता है मिथिला में आकर मिथिला का दही चूड़ा पाने को नहीं मिला क्यों देसी गाय के दूध के दही के अभाव में हमारी आपसे प्रार्थना है गो रक्षा में योगदान करने के लिए तीन कार्य आप कीजिए एक तो गोवृत्ति बनिए निश्चय कीजिए कि भारतीय देसी गाय के, के दूध दही घी से बने हुए पदार्थों को ही भगवान को भोग लगाएंगे और उसी को हम आहार के रूप में ग्रहण करेंगे नहीं मिलेगा तो सूखी रोटी और तेल सरसों के तेल में छिका हुआ साग खा लेंगे रूखा सूखा खा लेंगे पर बाजार की मिठाई बाजार का घी चरबी आ रही है उसमें वो नहीं खाएंगे निश्चय कीजिए इस निश्चय से बहुत बड़ी संख्या में गोवंश की रक्षा हो जाएगी हम आपको अपना अनुभव बताते हैं भगवत कृपा से संतों की आज्ञा से जब से हमने ये निश्चय किया है तब से हमसे जुड़े हुए सैकड़ों परिवारों में गाय आ गई सबको पता है महाराज आएंगे रुकेंगे तभी जब देसी गैया होगी जयपुर में एक परिवार में रामगोपाल जी के आधे जयपुर के बहुत बड़े आदमी हैं प्रतिवर्ष वहां कार्यक्रम होता है इस बार नहीं जा पा रहे तो उनके यहां हम जाते थे पूज्य बक्सर वाले महाराज जी भी वहां कृपा करते थे पहले उसके बाद दास जाना शुरू हुआ बड़े अच्छे लोग लोगों दूध नहीं पिया हुआ दो, ती, दो तीन वर्ष तक दूध ही नहीं पिया और प्राय बाहर जाते तो दूध नहीं लेते क्यों जब तक अपनी आंख से न देख कि 100 गाये, तब तक दूध नहीं लेते दूध दूध घी अपने साथ रखते हैं, लेते उनको बड़ी पीड़ा होती थी कि हम गौशाला से भी लावे तो भी महाराज जी को विश्वास नहीं तब तो अंत में उन्होंने कहा कि हम गाय रख नहीं फिर बोले महाराज जी एक समस्या है यहां विधानसभा के की सी स्कीम क्षेत्र सबसे महंगा क्षेत्र है विधानसभा निकट है बोले यहां गाय रखना जो है नगर पालिका की तरफ से नगर निगम की तरफ से प्रतिबंधित है पर भूमि हमारे पास हमने उनकी रखो ठाकुर जी के दया से सहजी गाय मिल गई उन्होंने गौशाला बनाई अब उनके पूरे परिवार में केवल गोव्रत का निर्वाह होता है देश इतनी सुंदर गऊ है और हम लोग भी जाते हैं साधु महात्मा खूब चकाचक दूध दही घी उनके यहां जाकर के पाते हैं और आश्चर्य की बात यह है वो ठीक ऐसी जगह में है जो प्रतिबंधित जगह है लेकिन फिर भी कोई अधिकारी भी वहां आवे तो गायों को देख के उसका दिमाग भी प्रवत बोले कोई बात नहीं आज तक कोई समस्या नहीं आई अरे समाज को प्रतिरोध करना चाहिए कुत्ता रखने की जगह गाय रखने की जगह नहीं है कुत्ता पालन का निषेध नहीं है गोपालन का निषेध है कुत्ता पालन करने वालों को एक शुभ सूचना हम दे रहे हैं महाभारत के स्वर्गारोहण पर्व में लिखा है देवराज इंद्र ने आपको पता है कि युधिष्ठिर के पीछे पीछे कुत्ता चल के हस्तनापुर से गया था वो कुत्ता नहीं था वो साक्षात भगवान धर्म थे परीक्षा के लिए पीछे पीछे चल रहे थे कुत्ते का रूप बना करके द्रौपदी अर्जुन भीम नकुल एक-एक करके सबका शरीर छूट गया और युधिष्ठिर युधिठिर शरीर देवलोक के निकट तक पहुंच गए देवराज इंद्र स्वयं रथ लेकर के उपस्थित हुए कहा आप बैठिए इसमें बोले तो ये कुत्ता हमारे पीछे पीछे चल इसको बैठ बिठा वहां इंद्र ने कुत्ते के संबंध में जो विचार दिए हैं वो हम सुना रहे हैं आपको इंद्र ने कहा कि धर्मराज आपको तो महान धर्मनिष्ठ हैं, आप कुत्ते को साथ ले जाने की बात कहते हैं क्यों ईश्वर ने कहा कि ये मेरा अनुगत है इसका मतलब नहीं कि वो पालतू कुत्ता था ये मेरे पीछे पीछे चल के आ रहा है इस अवस्था में मैं इसको कैसे छोडूं? तब इंद्र ने कहा धर्मराज कुत्ता पाल कुत्ता पालने वालों के लिए और कुत्ते को छूने वालों के लिए स्वर्ग के द्वार सदा सर्वदा के लिए बंद हैं वो कभी स्वर्ग नहीं जाते जो कुत्ते को छूते हैं और कुत्ते का पालन करते हैं कुत्ता पालने वाले स्वर्ग नहीं जाते उनके लिए स्वर्ग के द्वार बंद रहते थे आपको ये पता, पता नहीं है कुत्ते का स्पर्श करने वाले लोगों के पूर्ण क्रोधवश नाम के राक्षस तो हर लेते, लेते हैं जो कुत्ता अपने घर तो में पालता है उसके यज्ञ कराना व्यर्थ हो जाता है दान करना व्यर्थ हो जाता है गरीबों को भोजन कराना व्यर्थ हो जाता है कुआं, बावड़ी, सरोवर और वृक्ष लगाना व्यर्थ हो जाता है उसको अपने किए गए किसी भी शुभ कर्म का स्वर्ग में कोई फल नहीं मिलता कुत्ता पालने के कारण वे सब नष्ट हो जाते और आगे लिखा है हमारी बात पर विश्वास न हो तो खंड वाला गीता प्रेस का महाभारत मंगा के पर में पढ़ लेने आगे इंद्र कह रहे हैं जिसके घर में कुत्ता रहता है उसके घर में देवताओं का आवाहन किए जाने पर भी देवता उपस्थित होकर पूजा ग्रहण नहीं करते श्राद्ध ग्रहण नहीं करते तर्पण स्वीकार नहीं करते और ऋषि पूजन स्वीकार नहीं करते कुत्ता पालने वाला पशु नहीं है कुत्ते पर कृपा करनी चाहिए दया करनी चाहिए कुत्ते को टुकड़ा बाहर देना चाहिए लेकिन घर में कुत्ते को रखना नहीं चाहिए तो बहुत से लोग कहते हैं महाराज क्या करें कुत्ता बहुत ईमानदार चौकी ईमानदारी से चौकीदारी करता है आदमी रिश्वत में बिक जाता है पर कुत्ता नहीं बिकता है इसलिए हम सुरक्षा की दृष्टि से कुत्ते को रखते हैं हम आपसे पूछते हैं एक कुत्ता आपने पाल रखा और आपके घर में उपद्रव करने वाला एक गोली दाग के कुत्ते को खत्म कर दे कहा जाएगी वो सुरक्षा होगी अब हम आपको उपाय बता रहे हैं कुत्ता पालना नहीं पड़ेगा आपके घर की सुरक्षा बनी रहेगी टोला मोहल्ला में कुत्ता तो सब जगह होते हैं शाम को ब्यारू के बाद अपने घर के बाउंड्री के दरवाजे के बाहर आवाज लगाओ कुत्तों को और एक कुत्ता दो कुत्ता इनको जिमाना शुरू करो धीरे धीरे पूरे मोहल्ले के दस बीस पचास कुत्ता वहां आ जाएंगे और रोज उनको और शास्त्र में लिखा है कुत्ते को रोज टुकड़ा देना चाहिए पहली रोटी गाय की आखिरी रोटी कुत्ते की कुत्ते को जरूर देना चाहिए महाराज वो एक कुत्ता नहीं पालोगे तो एक पालोगे और इतना इतना टुकड़ा कुत्तों को बांटोगे 20 कुत्ता दरवाजे पे बैठे रहेंगे हिम्मत है किसी की भीतर चला जाए तुम्हारे हमारे श्री खाकोक वाले महाराज जी वो ब्यारू के बाद आवाज लगवाते थे हमारे गुरु जी ये दीनबंधु दास भी जा कुत्ता को दिया तो आवाज लगा तमाम कुत्ता आ जाते थे आर्थिक स्थिति में कुत्ता संखाते थे आवाज करते थे बैठे रहते थे ब्यारू के ठीक समय से कुत्ता आ जाते और इसके बाद हम लोग जो स्थान में रहने उनको तो वो पहचानते थे रात की रात कहीं आ जाए तो उनसे तो कुछ नहीं बोलते उनको पहचानते और बाहरी कोई आदमी दरवाजे से निकलना मुश्किल था खदेड़ते इतना क्यों उनको टुकड़ा मिलता था क्या हम इसको मूंद लगा के बता में क्या कुत्ता रोना वही उनका संख बजाना है <laughs> उस की आवाज़ आवाज़ में आवाज मिला के करते कुत्ते तो राम जी कुत एक कहावत है पुरानी कुत्ता पाले सो कुत्ता और कुत्ता मारे सो कुत्ता कुत्ता को पालने वाला भी कुत्ता बनता है क्यों मति कुत्ता को गोद में खिलाओगे मरते समय कुत्ते की ध्यान करो कुत्ता ही बनना पड़ेगा कुत्ते की में जाना कुत्ता कुत्ता कुत्ता कुत्ता पाले सो कुता, और कुता मारे सो मारे कुत्ते को मारोगे तो तुमको भी कुत्ता बनना पड़ेगा फिर तुम भी पिटोगे इसलिए न कुत्ते को मारो न कुत्ते के कुत्ते को पालो आखिरी टुकड़े पर उसका अधिकार है उसे दे उसमें भी परमात्मा का दर्शन करो पर उसे अपने घर में पालना उसको छूना यह शास्त्र में निषि है हमें पता नहीं है सुना है कि लाख लाख रुपए के कुत्ते आते हैं क्या देते है? दूध देते हैं घी देते हैं क्या देते हैं है है कुत्ते विदेश में कुत्ता पालने वाले एक थैला लेके चलते हैं और कुत्ता गंदगी करता तो उसको कागज से उठा के थैला में लेके और चलना पड़ता पीछे पीछे इतना लाभ देते हैं कुत्ते इसलिए कुत्ता पालन नहीं करना चाहिए गो पालन करो जिस घर में गाय बंधती है वो तीर्थ हो जाता है आज धर्म सम्राट स्वामी श्री कर्पात्री जी महाराज की जयंती है आज करपात्री जी प्रकट हुए काशी में बहुत उत्सव मनाया जा रहा होगा हमारे वृंदावन में भी उत्सव मनाया जाएगा बोलो धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज करपात्री जी महाराज की, की एक बात कह कर के हम आगे बढ़ रहे हैं करपात्री जी महाराज ने एक प्रवचन में कहा कि जहाँ स्मशान हो उस भूमि पर मकान बनाकर निवास नहीं करना चाहिए शास्त्रों में निश्चित स्मशान जहां हो उसके निकट मकान नहीं बना स्मशान की भूमि पर रहने वाला घर नहीं बनाना चाहिए जहाँ से स्मशान दिखता हो वहां की भूमि भी ठीक नहीं अब स्मशान में हमारा घर नहीं है पर स्मशान के निकट है वहां से स्मशान चिता जलती हुई दिखाई पड़ती है तो वो भूमि भी निवास के योग्य नहीं मानी गई। पर स्वामी जी ने ये बात कही कथन चित्त ऐसी कोई परिस्थिति आ जाए कि आपको स्मशान के निकट मकान बना के रहना पड़े अथवा स्मशान की सीमा में ही मकान बना के रहना पड़े ऐसी कोई परिस्थिति आ जाए और रहना ही पड़े, पड़े। तब आप उस भूमि को शुद्ध कैसे करें महाराज की वाणी है। शास्त्र प्रमाण देकर दे उन्होंने कहा उस भूमि पर जो इस मसान के निकट है उस भूमि को पर पहले भारतीय देसी गाय को लाकर बांध दो और तीन वर्ष तक उस प्लॉट पर गाय की सेवा हो तो स्मशान तो के बीच में मकान बना के भी आप रह सकते इतनी इतनी शुद शुद हो इतनी शुद्ध हो जाएगी मान लो तीन वर्ष की फुर्सत न हो तो, तो स्वामी जी ने लिखा एक वर्ष, वर्ष वहां गो सेवा करो एक वर्ष की भी फुर्सत न हो तो छह महीने वहां गाय गौ माताएं बधी हो प्रसन्न होकर गोबर गुमूत्र करें इतना भी ना हो तो उन्होंने यहां तक कहा कि मकान बनाने के पहले तीन दिन तक गाय वहां बांधो वो तो गाय खूब सुखपूर्वक वहां रहे तीन दिन तक गाय खुश होकर के दस पांच गाय वहां रह गई तो फिर आप निश्चिंत तो होकर वहां मकान बना कर रह सकते हो कोई वास्तु का दोष नहीं होगा, इतनी महिमाएं गाय की इस मसान की भूमि पर तीन दिन तक गाय रह जाए तो आप रह सकते हैं वहां कितनी ऊंची बात अवश्य गोपालन कीजिए गोशालाओं को तो समुन्नत कीजिए उनको व्यवस्थित कीजिए पर यदि गोशालाएं ना भी हों आपके पास सामर्थ्य न हो तो अपने समान विचारधारा वाले दस बीस लोगों के साथ मिलकर जैसे दूर से दूर आप 150 किलोमीटर दूर भी अपने व्यापारिक कारखाने और प्रतिष्ठान लगाते हैं ऐसे ही भूमि का क्रय करके आप गौशाला बनाइए भारतीय नस्ल की गो गायों का संरक्षण कीजिए और हो सके तो भारतीय देसी गाय के गोबर गोमूत्र आदि के वैज्ञानिक पद्धति से किए गए प्रयोग के द्वारा आप रासायनिक खादों के प्रयोग से मुक्त पंचगव्य आधारित कृषि कीजिए खेती कीजिए और उस अन्न का व्यवहार कीजिए फिर आप देखिए आप बिना किसी दवाई के आप सब लोग स्वस्थ रहेंगे हम बनारस जब जाते हैं तो वहां अपनी गौशाला जो डगमपुर वाली गौशाला है वहां की साग सब्जी आती है वहां की जो चीजें आती हैं उन उनकी साग में ही स्वाद लगा थोड़े समय बाद ऐसा समय आने वाला है कि सोना चांदी जिनके घर में धरा हुआ है रुपयों का अंबार जिनके घर में धरा हुआ है यदि उनके पास भी कृषि योग्य भूमि नहीं होगी तो उनको भी अन्न की कठिनाई हो जाएगी उनको भी अन्न के लाले पड़ जाएंगे ऐसा समय दिख रहा है आने वाला है जिसके पास खेत होगा वो गेहूं खाएगा वो रोटी खाएगा नहीं तो रुपयों से पेट नहीं भरा जा सकेगा इसलिए हम कहते अपनी कृषि को विशमुक्त बनाइए और भगवान ने यदि आपको सामर्थ्य दी है तो आप स्वयं गो आधारित कृषि कीजिए आप इंडस्ट्रियों में तमाम पैसा खर्च कर देते हैं क्या गाय के लिए नहीं कर सकते हैं इतना कमाते इसलिए कि हम सुखी रहें और स्वस्थ रहें तो आपने सुखी और स्वस्थ रहने के लिए ही गो कीजिए आप विचार करें इस देश में क्या एक लाख लोग धनी मानी नहीं होंगे होंगे भारत में एक लाख लोग तो धनी मानी निकल आएंगे कि नहीं निकल आएंगे वे एक लाख लोग गो आधारित कृषि करें खेती करें दस दस बीघे जमीन बीस बीस बीघे जमीन खरीद लें कहीं भी और वहां गाय रखें वो आधारित कृषि करें एक एक व्यक्ति दस दस गायों का पालन करे तो एक मान लो कम से कम एक लाख आदमी ऐसे हैं और तो एक लाख आदमी गो आधारित कृषि करें और दस दस गाय एक, एक व्यक्ति पाले अपने परिवार के लिए आप सोचो एक लाख परिवार ऐसा करने लग जाए तो कितने गोवंश की रक्षा हो जाएगी कितने हो जाएंगे दस लाख बड़ी सरलता से हो सकता है आप हमारी बात को अन्यथा न माने वैश्य का धर्म क्या है गीता जी में भगवान ने क्या कहा कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावज खेती व्यापार और कृषि गोरक्ष कृषि गोरक्षा गोसेवा और वाणिज्य व्यापार ये तीन वैश्य के धर्म है आज गोरक्षा में समस्या क्यों आई और भारत की खेती विशैली क्यों हुई उसका मूल कारण है वैश्य वर्ग कृषि से भी अलग हो गया और गो सेवा से भी अलग हो गया गो सेवा से अलग होने से हमारा तात्पर्य है पहले हर वैश्य की गौशाला होती थी अब प्रति व्यक्ति की गोशाला नहीं है कृषि और वाणिज्य उसके बीच में गोरक्षा है इसका मतलब गोरक्षा गो सेवा अंगी है खेती और व्यापार गो सेवा का अंग है ब्राह्मण के लिए लिखा है तीन दिन तक ब्राह्मण गाय का दूध दही अथवा घी बेच दे संकट में पड़कर भी तो वह ब्रह्मत्व से च्युत हो जाता है इसलिए ब्राह्मण को किसी भी स्थिति में दूध दही घी को बेचना नहीं चाहिए वो यज्ञ करे देवताओं का अर्चन करे उसको बेचना शास्त्र निषि है किंतु वही से व्यावसायिक दृष्टिकोण से भी गाय के दूध दही घी को खरीद और बेच सकता है उसको बेचने में शास्त्र का निषेध नहीं है हम आपको कहते हैं आज इतने बड़े मुजफ्फरपुर में क्या किसी विश्वसनीय संस्था के द्वारा विशुद्ध भारतीय देसी गाय का दूध दही घी अधिक कीमत पर उपलब्ध कराया जाए तो क्या लोग नहीं खरीदने वाले मिलेंगे तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी कोई धार्मिक भावना रखते हुए गाय के प्रति पूज्य और रखते हुए कोई इस प्रकार का कार्य करके लोगों को शुद्ध देसी दूध दही घी उपलब्ध करावे भारतीय गाय का तो यह एक समाज की बड़ी सेवा होगी और इससे कितनी गोरक्षा गोमाता की रक्षा होगी और व्यापारिक लाभ भी होगा दूध गाय के दूध की कीमत भारतीय देसी गाय के दूध की कीमत यदि आंकी जाए तो आप पूरा नहीं मानना सौ रुपये किलो भी भारतीय देसी गाय के दूध की कीमत कुछ भी नहीं है क्योंकि दूध है ही नहीं वो तो दूध के रूप में साक्षात इस धरती का अमृत है जर्सी के दूध की अपेक्षा भैंस का दूध ठीक है हम भैंस का दूध ना पीते हैं ना उसका समर्थन करते हैं पर जर्सी से ठीक है इसलिए जर्सी का दूध ना बेचो ना दूध पियो देसी गाय वो थोड़ा भी दे तो वो अमृत है तो भगवान की दया से एक कार्य गोवृत्ति हम बने दूसरा कार्य चार प्रकार से हम गो सेवा करने का संकल्प करें यह दूसरा प्रकार है, नित्य क्रियात्मक गो सेवा हम गौशाला जाएं, कुछ ना कुछ अपने शरीर से गौशाला में जाके करें क्रियात्मक सेवा भावात्मक सेवा हमारा हृदय सेवा से जुड़ा हुआ भावात्मक सेवा सृजनात्मक सेवा गाय के दूध से हम क्या बना सकते हैं घी से क्या बना सकते हैं, गोवर गोमूत्र से कौन सी बढ़िया चीज तैयार कर सकते हैं सृजनात्मक गौशाला का सुंदर स्वरूप कैसे दे सकते हैं, सृजनात्मक सेवा और रचनात्मक सेवा रचनात्मक सेवा का मतलब है हम गो भक्ति के की प्रेरणा समाज को कैसे दे सकते गोभक्ति पर पुस्तकों का प्रकाशन करके कैसे हम लोगों को लगा सकते हैं ये चार प्रकार से मैंने किसी ने किसी प्रकार से गो सेवा में आप लगिए ये दूसरा उपाय है तीसरा उपाय है गो रक्षा के लिए आर्थ हृदय से भगवान से नित्य प्रार्थना कीजिए हे नाथ आपने जिन गायों की सेवा की गो पालन किया गोचारण किया उन गायों की आज ऐसी दशा हो रही है हे नाथ कृपा कीजिए रक्षा कीजिए हमें सामर्थ्य दीजिए जो हम इन गो विरोधियों का प्रतिकार कर सके प्रार्थना करनी चाहिए हम तो प्रत्येक व्यक्ति को ये प्रेरणा देते हैं ठाकुर जी के शरणागत जो होता है हम उसको कहते हैं कि एक माला कम से कम गोरक्षा के लिए अवश्य जपो हर व्यक्ति को कहते हैं हम स्वयं जपते हैं और सबको भी हम प्रेरणा देते हैं एक माला गोरक्षा के लिए जपो गोसेवा के कार्यों में लगे हुए लोगों को सात्विक ऊर्जा प्राप्त हो इसके लिए हम नित्य सुरभि महामंत्र का जप और सुरभि मंत्र से आहुति भी देते हवन भी केवल इसीलिए प्रारंभ किया है गोसेवा के कार्य में लगे हुए लोगों को सात्विक बल प्राप्त हो इस माह कम से कम गाय का घी रोज अग्नि में डालें उससे पवित्र ऑक्सीजन तैयार हो हम एक घटना आपको सुनाना चाह रहे थे उसको सुना देते हैं पथमेड़ा महाराज का एक कार्यक्रम कुछ वर्ष पूर्व कलकत्ते में हुआ कलकत्ते में राजस्थानी वैश्य समाज बहुत है मारवाड़ी समाज बहुत है तो वहां लोगों ने कहा महाराज जी से कि महाराज जी सुर यज्ञ भी हो जाए तो गोपुष्टि यज्ञ वहा आयोजन का विचार हो गया मंडप बन के तैयार हो गया और उसमें ज्योति बाबू वहां के सीएम थे अब तो नहीं है ज्योति बाबू साहब हो गया ना उसमें ज्योति बाबू सीएम थे कलकत्ता जो नगर निगम है महानगर निगम है वहां के अधिकारी आ गए और उन्होंने यज्ञशाला बन के तैयार पहले नहीं रोका और बाद में महाराज कम्युनिस्टों की सरकार उन्होंने मना कर दे बोले यहां यज्ञ नहीं होगा क्यों यज्ञ इसलिए नहीं होगा कि यहाँ कलकत्ते में प्रदूषण वैसे ही बहुत बढ़ा हुआ है वाहनों के धुआं का और तुम लकड़ी कंडा डालोगे धुआं करोगे यहां पॉल्यूशन बढ़ेगा बिल्कुल शक्तादेश नहीं कर सकते यज्ञ अब कमेटी वाले लोग बोले महाराज क्या करें बड़ी समस्या हो गई क्या करें महाराज ने कहा बुलाओं अधिकारियों को यहां महाराज जी ने समझाया बोले नहीं नहीं ये हम नहीं मानते हैं ये सब आप लोगों का कहना है अरे धुआं होगा तो पोल्यूशन बढ़ेगा घटेगा कैसे महाराज जी बोले भाई देखो ये पोल्यूशन को प्रदूषण को समाप्त करने की ही हमारी एक वैदिक पद्धति है हम लोग मंत्रोच्चारण करते हैं विशुद्ध रीति से आहूति देते हैं तो उससे वातावरण शुद्ध होता बोले हम नहीं मानते तब महाराज जी ने उसको एक बात कही ऐसा करो तुम्हारे यहां प्रदूषण को जांचने वाली कोई मशीन है बोले हम मशीन है तो वो मशीन लाओ यहां और मशीन ला करके यहाँ के पोल्यूशन को जांचो वातावरण में कितना प्रदूषण है वायुमंडल में और फिर हम यज्ञ करते हैं यदि प्रदूषण यज्ञ से बढ़ता है तो हम बिना पूर्णा होती के उसी समय यज्ञ समाप्त कर देंगे बंद कर देंगे और यदि घटता है तब तो आपका कोई आधार नहीं बनता कि आप यज्ञ को रोकी इस बात पर अधिकारी राजी हो गए और उन्होंने प्रदूषण जांच वाला यंत्र वहीं लाकर रख दिया आश्चर्य की बात थी यज्ञ आरंभ होने के पूर्व जो प्रदूषण था और यज्ञ आरंभ हो गया तो वो प्रदूषण आधा हो गया और इतनी तेजी से प्रदूषण घटने लग गया उस क्षेत्र का कि वे सब जितने थे वो सब महाराज के चरणों में नतमस्तक हुए और ये सच्ची घटना है आप, आप, आप, आप, आप, आप, आप, आप कामधेनु कल्याण पत्रिका में यह घटना छपी आज सारे प्रकृति में व्याप्त जो जहरीली गैस हवा व्याप्त हो रही है पर्यावरण दूषित तो हो रहा है उसको ठीक करने का उपाय है यज्ञ पर यज्ञ यज्ञ की पद्धति से हो ऐसे नहीं कि पैंट पजामा वाले भी स्वाहा स्वाहा चर्बी वाला घी भी स्वाहा स्वाहा उससे तो राक्षसों का बल बढ़ेगा पोल्यूशन बढ़ेगा देशी गाय के घी का प्रयोग हो वैदिक पद्धति हो जिन्हें आहुति आहुति देने का शास्त्रीय विधान है वे ही दें वैदिक से तो आज भी सारे प्रकृति के वातावरण को पवित्र किया जा सकता है पूज्य बक्सर वाले महाराज जी कहते थे कि ओजोन नाम की परत छिछली पड़ रही है और उस ओजोन नाम की परत को भरने का उपाय है पुनः यज्ञ संस्कृति आरंभ हो जाए तो ओजोन पर्थ को पूरा किया जा सकता है गोरक्षा गोरक्षा गो नहीं है गोरक्षा आत्मरक्षा आत्म है गोरक्षा संपूर्ण प्रकृति की रक्षा है गोरक्षा संपूर्ण ब्रह्मांड की रक्षा है गोरक्षा संपूर्ण संस्कृति की रक्षा है और यदि गाय असुरक्षित है तो हम असुरक्षित हैं हमारा राष्ट्र असुरक्षित है हम आपको निवेदन कर रहे हैं भारत मानसिक रूप से निर्बल इसीलिए हो गया है कि गोवध जैसा भयंकर पाप धर्म प्राण भारत की धरती पर हो रहा अन्यथा किसी की हिम्मत है जो हमारी सीमा के भीतर धसकर हमारे सिपाहियों को हमारे वीरों को समाप्त करके चला जाए किसी की हिम्मत है क्या आज ये इतने कायर हो गए हैं इतने कापुरुष हो, हो गए हैं पुरुषत्व से हीन हो गए हैं कि इनमें साहस नहीं है भारत माता की संप्रभुता को प्रभावित करने वालों को कुचलने की इनकी सामर्थ्य नहीं क्या ये आदमी नहीं है क्या ये अन्न नहीं खाते हैं क्या इस देश स्थित धरती पर नहीं रहते क्या यहां का पानी नहीं पीते कहा गया इनका बल कहां गया इनका विवेक कहा गया इनका ओज तेज कहा गया इनका स्वाभिमान इसका उत्तर है गोवध के कारण आज सब का खून पानी हो गया है कहनी तो नहीं चाहिए हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं किसी ऐसे को भेजो जो भारत माता की इस दुर्भाग्यपूर्ण लकीर को मिटा दे अखंड भारत हो स्वतंत्र भारत हो भारत की अपनी प्राचीन जो सीमाएं हैं, वहां तक भारत भारत हो हम प्रार्थना करते हैं भारत की धरती पर एक भी गाय की रक्त की बूंद न गिरे ये भारत की धरती गाय के गोबर गोमूत्र से पवित्र हो उठे, गायस स्वच्छंदता पूर्वक सुख, सुख पूर्वक यहां श्वास ले सके ऐसी प्रार्थना हम बाबा गरीबनाथ के चरणों में करते हैं श्री सीताराम जी के चरणों में करते हैं युगल सरकार श्यामा श्याम के चरणों में करते हैं जय जय श्री राम एक अर्चिरादि मार्ग एक धूम्र मार्ग तीसरा मार्ग तमो मार्ग देह गेह में आसक्त पुरुषों का मार्ग नरक का मार्ग जीव चलने में स्वतंत्र है भगवन भगवान कपिल ने कहा माता मैंने तीनों बातें तुमको बता दी हैं। अब और तुम क्या पूछना चाहती हो और इतना सब सुनने के बाद तुम्हारी क्या समझ में आया वाह बहुत प्यारी बात है देवभूति माता कह रही है यमेयनुर्तना यहुअणस्मणादि क्वचि स्वादी सद्य वनाय कल्पते कुत पुनस्ते भगवनु दर्शनाथ येय श्रवणानुकीर्तना आपके नाम का श्रवण करने से कीर्तन करने से आपकी कथा सुनने से आपकी कभी कभार सेवा पूजा कर देने से चांडाल भी पवित्र हो जाता है फिर, फिर आपकी, आपकी अनन्य भाव से भक्ति करके किसी को आपका साक्षात्कार हो जाए तब तो उसका कहना ही क्या है हे भगवान आपका उपदेश सुनकर हमें आपके नाम की महिमा समझ में आ रही है अहो तस्वचो गरी युहवाग्रे वरतना ते, ते पुस्तपस्ते जुहुबुहु सस्मुरार ब्रह् नुचुर्नाम गृणं वह चांडाल श्रेष्ठ है जिसकी जिह के अग्रभाग पर आपका नाम नृत्य करता रहता है आपके लिए आपका नाम जिसकी जिहवा पर है वह भले ही नीच से नीच कुल में ही पैदा क्यों ना हुआ हो वह पूजा के योग्य है आदर के योग्य है सत्कार के योग्य है उसने संपूर्ण तपस्या कर ली संपूर्ण तीर्थों में स्नान कर लिया संपूर्ण वेदों का पारायण कर लिया जिसने आपके नामों का संकीर्तन कर लिया आपके नाम का आश्रय ले लिया भगवान ने कहा माता सबका सार यही है अब नाम में समर्पित तो हो जाओ भगवान उपदेश देकर के पधारे हैं माताजी ने भजन आरंभ किया है आज भी भगवान कपिल गंगा सागर तीर्थ में विराजमान है सब तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार पूज्य बक्सर वाले महाराज जी कहते थे भागवत जी के सारे उपाख्यान बार बार कपिलोपाख्यान एक बार कपिल भगवान का ज्ञान का समुद्र और देवभूति माता की भक्ति की गंगा इनका संगम कपिलोपाख्यान वास्तविक गंगा सागर तीर्थ है इसमें गोता लगाने के बाद इस संसार में एक ही बार आना पड़ेगा बार बार आना नहीं पड़ेगा बोलो गंगा सागर धाम की कपिल भगवान की कलकत्ते के बहुत से लोग काफी समय से आग्रह कर रहे हैं कि एक सप्ताह हम लोग गंगा सागर में ही रहकर कपिल भगवान का दर्शन करते हुए गंगा सागर का आनंद लेते हुए वहां भागवत सप्ताह में केवल कपिलोपाख्यान होना निश्चित हुआ है अभी समय नहीं दे पाए हैं समय का विचार कर लिया जाएगा और उसके लिए आप सबका भी नहीं होता है आप सब लोग भी वहां प्रेम से जा सकते हैं वो समय निश्चित होने पर सूचना आपको प्राप्त हो जाएगी सबके आवास और सबके प्रसाद की व्यवस्था ठाकुर जी की ओर से तो खूब प्रेम से वहां जाए जा सकता है तो एक बार विचार है कि हम केवल कपिल की चर्चा श्री कपिल भगवान के चरणों में बैठ करके करें जय जय श्री, श्री राम श्री राम कृष्ण भगवान और फास्ट गाड़ी चलती ना अब वैसे कथा होगी तब जन्म तक पहुंच पाएंगे सूची मात्र सुना पाएंगे इसलिए सब सावधान होकर के बैठ जाएं, क्या करें हमारा अभ्यास ऐसा ही है जहां अटक जाते वहां अटक जाते हैं कथाएं सब आपने सुनी हुई हैं सबका एकमात्र प्रयोजन यही है कि हम सबकी वृत्ति भगवान के चरणों में लग जाए बस तृतीय स्कंध यहां पूर्ण हुआ चौथे स्कंध में धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों का विधिवत निरूपण हुआ है धर्म का आविर्भाव धर्म की तेरह शक्तियों का धर्म के साथ परिणय धर्म के वंश का वर्णन और धर्म की पत्नी मूर्ति के गर्भ से भगवान नर नारायण का प्राकट्य ये धर्म का निरूपण है धर्म किसको कहते हैं यथोद्युदय तो निश्रेयस सिद्धि सधर्मा जिसका आचरण करने से अनुष्ठान करने से हमारी निरंतर उन्नति हो केवल भौतिक उन्नति नहीं हमारा चारित्रिक विकास हो हमारा वैचारिक विकास हो इस लोक में भी हम खूब सुखी रहें और मरने के बाद परलोक में भी हमें कष्ट न उठाना पड़े उत्तम गति प्राप्त हो जिसको करने से उसका नाम है धर्म इसलिए धर्म में दिखावा नहीं होना चाहिए दिखावे वाला धर्म धर्म धर्माचरण करने वाले का कल्याण नहीं करता इसी को समझाने के लिए दक्ष यज्ञ विध्वंस का प्रकरण है यज्ञ धर्म की एक क्रिया है किंतु दक्ष के यज्ञ का प्रयोजन क्या था दक्ष के यज्ञ का हेतु ही था शंकर जी को अपमानित करना किसी महापुरुष को नीचा दिखाना आपके किसी धार्मिक कृत्य का उद्देश्य हो तो आपका वो धर्म भी अधर्म है उद्देश्य की पवित्रता से कर्म पवित्र होता है कर्म पवित्र है किंतु उसका उद्देश्य पवित्र नहीं है तो वो पवित्र कर्म भी आपको लाभ नहीं देगा जैसे माला जपना बड़ा पवित्र काम है पर किसी का बुरा हो जाए किसी का अनिष्ट हो जाए इसके लिए यदि हम माला जपते हैं तो माला जपने के बाद भी नरक जाना पड़ेगा दक्ष के यज्ञ का प्रयोजन था शंकर जी का तिरस्कार और शंकर जी के नाते से अपनी बेटी सती का भी तिरस्कार किया और सती ने दक्ष यज्ञ में देह का त्याग कर दिया योगाग्नि में शरीर भस्म कर दिया परिणाम ये हुआ भगवान शंकर ने वीरभद्र को प्रकट किया और वीरभद्र ने दक्ष यज्ञ का विध्वंस कर दिया पुनः भगवान शंकर की प्रार्थना की गई भगवान शंकर ने बकरे का सिर रख करके दक्ष को जीवित किया बकरे का सिर क्यों रखा मानो भगवान ने यह बता दिया जो हरि अथवा हर शिव अथवा विष्णु की निंदा करता है वो पशु हो जाता है वो मनुष्य नहीं रहता बकरे का सिर उसके हो गया फिर यज्ञ में आहुति हुई अब यज्ञ नारायण प्रकट हो गई जहां भगवान शंकर का तिरस्कार होता है वहां भगवान श्री हरि कभी प्रसन्न नहीं होते रामचरित मानस में तो गोस्वामी जी ने घोषणा की है। राम जी खुद कह रहे हैं और एक गुप्त मत कहू सब कर जोर शंकर भजन बिना नर भगति न पावे मोर शिवद्रोही ममदास कहावा सोनर सपने न भावा और हमने तो ये देखा है जितने महापुरुष भगवान के उच्च कोटि के भक्त हुए उनके मूल में भगवान शिव की उपासना जिन पूज्य श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज का हम स्मरण कर रहे हैं उनकी पावन स्थली में हम लोग बैठे हैं उनकी पत्रावली वाला प्रकाशन इन्होंने दिया बिहारी लाल जी ने तो हमने उसको देखा उसमें, का जीवन तो उसमें लिखा है कि बनाकर रहते थे और नाजी का नित्य पूजन, नित्य दर्शन करते थे और और बाबा का नित्य नित्य पूजन दर्शन करते उनको भगवान नाम सुनाते थे उस भगवान शिव की कृपा हुई कि आज यहाँ के लोग भले ही उनकी गरिमा महिमा ठीक से न जान पाए हों लेकिन सारा सौराष्ट्र आज भी उनको प्रेमावतार चैतन्य के रूप में देखता है भगवत स्वरूप में अनुभव करता है आज भी महाराज करीब 40 वर्ष से ऊपर हो रहा है उनको भगवत धाम गए सत्तर में शरीर शांत हुआ उनका हम सत्तर में और आज इतने वर्षों के बाद भी बिना एक रुपए खर्च किए कितनी जगहों पर अखंड संकीर्तन चल रहा है उनका कैसा समर्पण नाम के प्रति जामनगर का कीर्तन देखने योग्य है द्वारिका जामनगर महुआ और राजकोट का तो कहना ही क्या राजकोट में तो हम प्राय जाते ही ये महापुरुष का नाम के प्रति समर्पण इसके मूल में श्री बाबा गरीबनाथ जी की बात ये भोले भंडारी हैं शंकर भजन बिना नर भगति न पावे इसलिए शंकर जी का कभी तिरस्कार नहीं करना शिवस्थ हृदय विष्णु हो विष्णुस् हृदय शिवा शिव का हृदय विष्णु है और विष्णु का हृदय शिव है शिव का, का तिरस्कार विष्णु का तिरस्कार है और विष्णु का तिरस्कार शिव का तिरस्कार है भारतवर्ष की उपासना हरिहरा का उपासना है हरि और हर दोनों की समान भाव से उपासना है भारतवर्ष की उपासना इधर तो हम कहते हैं कि वैष्णव वैष्णव का अपमान करने से अपराध होने से हरि भक्ति प्राप्त नहीं होती है और वैष्णवाचार्य शंकर जी का हम तिर करें तो हमको से भगवान की भक्ति मिल जाएगी इसलिए वैष्णव शिरोमणि भगवान शिव का आदर करना चाहिए पर जो रावण ने मांगा जो कंस ने मांगा वो नहीं मांगना चाहिए शंकर जी से शंकर जी से जो नरसिंह जी ने मांगा वही मांगना चाहिए नरसिंह जी ने कहा मोहि राधा कृष्ण मिले यही मांगना चाहिए भगवान नाम में प्रीति हो आप जैसे निरंतर भजन करते हम भी भजन करें आप ऐसी कृपा करें कि श्री ठाकुर जी के चरण कमलों में हमें अविचल भक्ति प्राप्त हो यही भगवान शिव से मांगना चाहिए ये कोई मांगे तो शंकर जी दिल खोल के देते जय जय श्री राधे ध्रुव जी का चरित्र अर्थ का प्रकरण है अर्थ अनर्थ की जड़ है अर्थ अनर्थ की जड़ है, है। किंतु वही अर्थ भगवान के द्वारा मिले तो वही संपत्ति भगवत प्रसादी रूप हो भगवान की दू ही हो वो दैवी संपत्ति है वो अनर्थ की जड़ जड़नी वो तो भगवत सेवा के लिए ध्रुव जी को जिस संपत्ति पर अधिकार प्राप्त था वो संपत्ति तो पिता ने नहीं दी गोद में भी नहीं बैठने दिया बीमाता सुरुचि ने झिटक दिया ध्रुव को तू मेरी सौत की कोख से पैदा हुआ है पिता की गोद में नहीं बैठ सकता ध्रुव जी रो पड़े पिता को यह कहने का साहस नहीं हुआ कि मेरा बेटा मेरी गोद में क्यों नहीं बैठ सकता और जी की माता सुनीति ने भजन की सलाह दी ध्रुव जी चल पड़े नारी ने द्वादशाक्षर मंत्र की दीक्षा दी और छह महीने की अल्प अवधि में मधुबन में ब्रिज में यमुना जी के तट पर रहकर ध्रुव जी ने भगवान की उपासना की और छह महीने की अल्प अवधि में ध्रुव जी ने भगवान का साक्षात्कार प्राप्त किया और भगवान ने ध्रुव जी को अविचल भक्ति का वरदान दिया और जिस पद पर आज तक कोई नहीं पहुंचा ध्रुव जी के पिता नहीं ध्रुव जी के बाबा नहीं ध्रुव जी के परबाबा बाबा ब्रह्मा जी भी जिस पद पर नहीं पहुंचे वो पद भगवान ने ध्रुव जी को ध्रुव सगला ज पे हरिना ध्रुव सगला जब हरी न पवा अचल भगवान ने दिया क्या दिया बोले छत्तीस हजार वर्ष तक का तुम्हारा राज्य होगा और राज्य में फंसने के बाद नरक नहीं जाना पड़ेगा सर्वलोक नमस्कृतम उपरिष्टा ऋषि यो नावर छत्तीस 36000 वर्ष तक राज्य करने के बाद तुम अंत में मेरे निज धाम बैकुंठ को पधारोगे जहां जाने के बाद जीव को लौट के आना नहीं पड़ता है इसलिए भगवान का दिया हुआ लो मनुष्य का दिया हुआ मत लो। भगवान का दिया हुआ और भगवान के लिए भगवान का दिया हुआ और भगवान के लिए ये भीतर से पक्का करके रखो फिर चाहे जितना धन होगा धन के दोष आप में नहीं आए और कहीं इसको आपने अपना समझ लिया और अपने लिए समझ लिया तो सारी आफत बिना बुलाई आ जाएगी भगवान का है अब भगवान के लिए गऊ की सेवा संत की सेवा अतिथि की सेवा दीन दुखी की सेवा के लिए है संपत्ति सब रघुपति के आए राम जी का राम जी के लिए ध्रुव जी का 36000 वर्ष का राज्य हुआ ध्रुव जी का भाई उत्तम यक्ष के द्वारा मारा ध्रुव जी ने यक्षों से युद्ध किया मनु जी के कहने से ध्रुव जी ने युद्ध बंद कर दिया कुबेर जी ने अविचल अखंड स्मृति का वर प्रदान किया और अंत में ध्रुव जी विरक्त होकर के गंगा जी के तट पर आ गए ऋषि में आप भजन करने लगे गंगा जी की कलकलत ध्वनि से उनके भजन में विक्षेप हो रहा था जाने लगे गंगा जी आगे महाराज कहा जा रहे आपने यमुना तट पर आरंभ की साधना की और गंगा तट पर अंतिम साधना करने आए हो मैं प्रतीक्षा कर रही थी भक्तराज की चरण रज मुझे भी मिले आप जा रहे हो बालापन से हरि भजें जग से रहे उदास तीर्थ आशा करत हैं कब आवे हरिदास यहां मेरी धारा में शब्द नहीं होगा गंगा जी शब्द हो गए ये जो ऋषिकेश में गीता भवन है ना यही क्षेत्र ध्रुव जी की तपस्या का आज भी वहां गंगा जी की धारा में शब्द नहीं ऊपर जाओ तो आवाज है और आगे जाओ तो आवाज है पर जहां ध्रुव जी ने भजन किया वहां गंगा जी की धारा में शब्द नहीं विमान में बैठकर जा रहे हैं सा शरीर काल के के सिर पर पैर कर भगवान के को जा रहे हैं, मन में सोच रहे हैं, मेरी माता जिसने मुझे भजन में लगाया वो बिचारी कहां होगी भगवान के पार्षदों ने कहा तुम्हारे जैसे महापुरुष को भक्त को जन्म देने वाली माता पीछे नहीं रह सकती तुम्हारी मैया का विमान तो, तो तुमसे, तुमसे आगे आगे जा रहा जननी जने तो भक्त जने के दाता के सूर ना ही तो जननी बांझ रहे काहे खोवे नूर मलुकदासी कह रहे मलूक सो माता सुंदरी जहाँ भक्त अवतार बिना भगत बाई जन्मी खर कतवा सुंदरी माता कौन है कौन है सुंदरी माता बोले जिस माता के गर्व से प्रेम भिक्षु जी महाराज जैसे संत का जन्म हो वो माता सुंदरी है जिस माता के गर्भ से परम पूज श्री नारायण दास जी महाराज जैसे महापुरुष का जन्म हो वो माता सुंदरी जिस माता के गर्भ से श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी जैसे वित संत का जन्म हो वो माता सुंदरी है जिस माता के गर्भ से, से शेठ श्री जयदयाल गोविंद का एवं भाई श्री हनुमान प्रसाद पोदार जैसे महान संतों का जन्म हो वो माता भाग्यशाली जिस माता के गर्भ से हमारे पूज्य गुरुदेव जैसे महापुरुष का प्रादुर्भाव हो वो माता भाग्यशाली पुत्रवती जुवती जगसोई रघुपति भगत जा सुसुत बाज भई बाद बानी राम विमुख सुतते हित जानी आप लोग कहेंगे हमारे बस में थोड़ी कि हमारी संतान भगत हो आप सुनीति माता बन जाएं तो आपका पुत्र ध्रुव हो जाएगा आप पेट में तो बालक बालिका है ओ मैया सिनेमा देख रही है टीवी देख रही है जहां नहीं जाना चाहिए वहां जा रही है जो नहीं करना चाहिए वो कर रही है तो बच्चे कैसे होंगे वैसे होंगे इसलिए गर्भ की अवस्था में माताओं को विशेष भजन ध्यान सत्संग करना चाहिए अपवित्र व्यक्ति से तो वार्तालाप तक नहीं करनी चाहिए जितने अधिक संस्कार बालक पर पड़ते हैं वो माता के ही अधिक पढ़ते हैं इसलिए गर्वणी माता सावधान हो तो उसका बालक महान भक्त अवश्य होगा इसमें कोई संदेह नहीं आपने सुना है महाराणा प्रताप जब अपनी माता के गर्भ में थे तो उनकी माता ने एक विद्वान ब्राह्मण को बुलाकर संपूर्ण श्रीमद वाल्मीकि रामायण का श्रवण किया था तब महाराणा प्रताप जैसा संस्कारवान पुत्र हुआ शिवाजी की माता जब शिवाजी गर्भ में थे तो उन्होंने एक विद्वान ब्राह्मण को बुलाकर संपूर्ण महाभारत का श्रवण किया था इसलिए शिवाजी जैसा वीर महापुरुष पैदा हुआ इसलिए भैया गर्भिणी माता स्वयं रामचरितमानस राम का पाठ करे विनय पत्रिका का पाठ करे हरिनाम का जप करे निश्चित उसका बालक निश्चित उसकी संतान पवित्र होगी इसमें कोई संदेह नहीं बोलो श्री ध्रुव जी महाराज धर्म अर्थ काम काम का चरित्र क्या है काम भी एक पुरुषार्थ निश्चित नहीं है प्रथु जी के चरित्र को यह हम अपने मन से नहीं करेंगे श्रीधर स्वामी जी का करें धर्म प्रकरण अर्थ प्रकरण और काम प्रकरण का चरित्र है बेन के अत्याचार से धरती की शक्ति चली गई और बेन के शरीर के मंथन से भगवान प्रथु प्रकट प्रकरत हुए और प्रथु जी ने धर्म पूर्वक प्रजा का पालन किया और धरती माता का स्वरूप गोमाता का है गोमाता के स्वरूप में धरती माता ने दर्शन दिया और पृथु जी ने सारे पदार्थों को गाय से प्राप्त किया गया ये काम का प्रकरण है इसका मतलब है इसमें पृथु जी के चरित्र में समझाया गया जो कुछ संसार में हैं दिव्य वस्तुएं वे सब गोमाता से प्रकट हुई है कामधेनु यही गाय ही कामधेनु है आपकी संपूर्ण कामनाओं को गोमाता पूर्ण कर सकती है आप हृदय से गोमाता के प्रति भक्ति रखें अश्वमेध यज्ञ किए इंद्र के मान का मर्दन किया और अंत में भगवत धाम प्रयाण किया बोलो श्री पृथ्वी जी महाराज की मोक्ष प्रकरण चौथे स्कंध में मोक्ष प्रकरण क्या है प्राचीन वरही का जो चरित्र है वो मोक्ष प्रकरण है यहां प्रचेता जहां प्राचीन को नारद जी ने पुरंजनो उपाख्यान का उपदेश दिया है यह जीव ही पुरंजन है और यह पुरंजनी बुद्धि के चक्र में फंस करके मनमाने कर्म करता है और उसका दुष्परिणाम यह होता है कि वो संस्कृति के चक्र में भटक जाता है और कभी अपने को कुछ मानने लग जाता कभी कुछ मानने लग जाता बड़ी विस्तार की कथा है आप लोगों ने सुनी हुई है अंत में में परमात्मा गुरु रूप में आता है और उस जीव को ज्ञान कराता है तुम कौन हो तुम क्यों रो रहे हो तुम किसके लिए रो रहे हो वो अभिज्ञात कौन है परमात्मा गुरु रूप में आता है इसलिए हमारे संतों ने कहा आते न वह परमेश जो गुरुदेव के आकार में रहता अंधेरा ही अंधेरा मोह का संसार होते सभीरत भोग में अपना ही स्वार्थ साधते है कौन निष्कामी बना देता लगा उपकार में करण तम नाशहित निज वचन किरण प्रकाश के है इस तरह से कौन लगता जीव के उद्धार में गुरुदेव के चरणारविंदों की शरण जब तक न ली दिन जिंदगी के इस तरह कितने गए बेकार में वे हैं दयालु दीन वत्सल राम संशय छोड़ दे तेरा भला हो जाएगा तू रह पड़ा दरबार में श्री गुरु का वर्णन करके उनके आदेश को सर्वोपरि मानकर भजन में लग जाए तो जीवन सफल हो जाएगा यही बात है पंचम स्कंध आगाम स्कंध में भूगोल खगोल का विस्तृत वर्णन क्योंकि विराट प्रकृति भगवान का स्वरूप है महाराज का चरित्र है जिनकी रथ की से पृथ्वी के साथ भाग हो, साथ समुद्र हो उन्होंने, किया। के कहने से उन्होंने बंद कर दिया ग्यारह अर्बुद वर्ष तक राज्य किया उनके कई पुत्र हुए उनमें बड़े आग्निद्र थे आग्निद्र के पुत्र नाभी हुए नाभी के पुत्र भगवान ऋषभदेव देव हो गए बोलो ऋषभदेव भगवान की हमारे सनातन धर्म की ही एक शाखा जैन संप्रदाय हिंदुओं से अलग नहीं है जैन मत हिंदू मत का ही एक अंग है जैन हिंदू अंग है। भी हिंदू मत का एक अंग है और बौद्ध भी हिंदू मत का एक अंग है और सिख तो विशुद्ध हिंदू हैं ही क्योंकि हिंदू धर्म की रक्षा के लिए गोरक्षा के लिए ही और इस खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की सिख माने होता क्या है सिख माने होता शिष्य शिष्य का ही पंजाबी उच्चारण है सिख गुरु जी के आदेश में चलकर जो धर्म रक्षा के लिए अपना तनम प्राण ने उछावर करने के लिए तैयार है उसको सिख कहते हैं शिष्य सिख संप्रदाय का परम पवित्र ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहब क्या कहना हमारा अद्भुत ग्रंथ भगवत कृपा से दास ने एक बार संपूर्ण गुरु ग्रंथ साहब का पारायण एक बार उसको देखा है भगवत कृपा से हमने चिन्ह भी लगाए हैं जगह जगह हमारे पास विराजमान है जिस समय गुरु ग्रंथ साहब भगवत कृपा से हम देख रहे थे उस समय तो हमारे मन में ऐसी धुन चढ़ गई थी अब सब कथा बंद करके हम गुरु ग्रंथ साहब की कथा कुछ दिन करें इतनी प्यारी संतों की बानी, इतना सुंदर सिद्धांत क्या कहना गुरु ग्रंथ साहब केवल सिख संप्रदाय का ग्रंथ नहीं हम तो ऐसा मानते हैं संपूर्ण मानव जाति को सही मानवता का रास्ता दिखाने वाला ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब विशुद्ध संतवाणी है वस्तुतः उस ग्रंथ रूप में गुरु ही जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है एक एक पद एक एक पद समय नहीं नहीं तो एक पद हम सुना देते जय जय श्री राधे तो ऋषभदेव भगवान ने अपने सौ पुत्रों को भागवत धर्म का उपदेश किया उनमें सबसे बड़े हुए श्री भरत जी महाराज और भरत जी महाराज ने एक करोड़ वर्ष तक शासन किया अंत में युवावस्था में सब कुछ त्याग करके वे चले गए कुलाश्रम और वहां भजन करने लगे भगवत इच्छा से एक मृग सावक में उनकी आसक्ति हो गई मृत्यु के समय मृग का चिंतन किया अंते मतिष्ठा गति मृग योनी में जाना पड़ा गोस्वामी तुलसीदासहावली में कह रहे हैं एक मृगा के कारण भरत धरी द्वि देह तुलसी उनकी कौन गति जिनके नाना ने भजवान भगवान में ममता रखो तुलसी ममता राम सो समता सब संसार राग न रोष इसलिए भगवान में ममता रखनी चाहिए नारायण लेकिन भक्त का कुछ बिगड़ा नहीं मृग शरीर में जाकर भी भजन किया और तीसरा जन्म जड़ भरत जी के रूप में हो गया वो सारा ज्ञान उनके भीतर था पर बाहर से जड़ के जैसा व्यवहार करते थे इसलिए उनके आगे विशेषण लग गया जड़ भरत रहुगण राजा जो पूर्व जन्म का मृग था वो सिंधु सोवेर देश का राजा कपिल भगवान से ज्ञान लेने जा रहा था एक कहार बीमार पड़ गया जड़ भरत जी को पालकी में लगा दिया और जड़ भरत जी महाराज चल रहे कभी चींटियां आ जाती तो छलांग लगा देते राजा का सिर पालकी के डंडे में टकरा जाता उसने कहा मुझ जीवित मनुष्य को मुर्दा की तरह ढो रहे हो जानते हो देश का राजा हूं दंड दूंगा दया आ गई जड़वर जी को उन्होंने कहा क्या दंड दोगे तुम तो मुझे अरे इस पृथ्वी को कोई डंडे से पीटने लग जाए तो डंडा टूट जाएगा हाथ में छाले आ जाएंगे धरती का क्या बिगड़ेगा ये शरीर पार्थिव है इसको काटो कूटो छेदो जलाओ इससे मेरा क्या बिगड़ने वाला है मैं शरीर नहीं हूं मैं तो आत्मा हूं अरे भगवान आप महान संत हैं ये ज्ञान आपको कैसे मिला अरे रहुगण तू पालकी पर बैठकर ज्ञान सीखने जा रहा है ये ज्ञान सीखने का तरीका है बहुत प्यारा श्लोक है रहु गणी तत्पसा नाती जया निर्वपणा गृह न छंदा व जला सूर्य बिना महत् दर जो विषय कम महापुरुषों की चरण रज में अभिषेक किए बिना वह दिव्य ज्ञान मिलता नहीं नहीं चले गए जड़ भर जी रहुगण ने पीछा कर लिया और चरणों में पड़ गया बोले महाराज आपके जैसा महात्मा हमको कौन मिलेगा रघुगण का कल्याण जलभर जी की कृपा से बोलो भक्तवत्सल भगवान की अतल वितल सुतल महातल रसातल पाताल भगवान शेषनांग का वर्णन है हाटकेश्वर का वर्णन है सात दीप सात समुद्रों का जम्बू दीप का नौ वर्षों का पृथक पृथक देवताओं का बोवरलोक स्वर्गलोक महरलोक जनलोक तपलोक सत्यलोक का वर्णन है शिशुमार चक्र का वर्णन है सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्रों की गति का वर्णन है और 28 प्रकार के नरकों का वर्णन है और नरकों से बचने के उपाय के रूप में अजामिलोपाख्यान का छठे स्कंद के आरंभ में वर्णन है अजामिलोपाख्यान नाम महात्म नहीं है नामाभास महात्म है नाम, नाम कहा लिया अजामिल ने नाम का आभास हो गया संतों के कहने से अपने बेटे का नाम नारायण रख दिया और मरते समय यमदूतों को देखकर घबराया और नारायण ऐसा उच्चारण किया और भगवान प्रकट भगवान के पार्षद प्रकट हो गए यमदूतों को भगा दिया और अजामिल की रक्षा हो गई यमराज ने अपने दूतों को समझाया अब मत जाना किसी भक्त को लेने के लिए बहुत प्यारा शोक जिहुआन भक्ति भगवत गुण नाम चेतर करत जिनकी जिहुआ भगवन नाम कीर्तन नहीं करती जिहुआन भक्ति भगवत गुण नाम दे जिसका चित्त भगवान के चरणों का चिंतन नहीं करता जिसका मस्तक भगवान के चरणों में नहीं जुगता जो मनुष्य होकर वैष्णव धर्म से शून्य है भक्ति से रहते है ऐसे जीव को घसीट घसीट करके नरक ले आओ, किंतु जो कीर्तन करता है, करता है, है, कथा मस्तक पर चंदन है गले में तिलक है गले में तुलसी है मुख में भगवान नाम है एकादशी का व्रत करता है श्री रामनवमी जन्माष्टमी आदि पर्वों का आदर करता है ऐसे लोगों को मत लाना उनको तो दंडोत करके चले आना संकेत में हास में परिहास में कैसे भी भगवान का नाम दिया जाए संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है भगवान अपने आश्रित को कभी छोड़ते नहीं चित्रकेतु राजा नारद जी की कृपा से उसे पुत्र हुआ और अंत में सौ उसकी पत्नियों ने ही पुत्र को विष देकर मार दिया राजा को वियोग हो गया नारद जी की कृपा से ज्ञान प्राप्त हुआ संकर्षण मंत्र मिला भगवान ने अपना पार्षद बना लिया किंतु भक्त शंकर जी का अपमान करने के कारण उसे असुरयु में जन्म लेना पड़ा वृत्तासुर के रूप में जन्म लेना पड़ा लेकिन वृत्तासुर के रूप में भी भक्ति का संस्कार मिटा नहीं उसे भगवान की भक्ति प्राप्त हुई वृत्तासुर के चार श्लोक भागवत धर्म का सार है अहम हरे तब पादल दासनुदो मनस्मरे मनस्मरेता गृणी व कर्म करो दुका ना नाकृम न जपारेषम न सारभव नरसाधि नोग सिद्धिपुनर्भवजत् अजात पक्षात खगास्तन्यम यथवत्सतरा सुर्ता जने संसार भगवान की स्तुति करता हुआ भगवान के धाम को गया सातवें स्कंद में भक्तराज श्री प्रहलाद जी का चरित्र है देखो आस्तिक नास्तिक को स्तिक को भगवान का दर्शन कराने वाले अनेक संत हुए पर नास्तिक को भगवत दर्शन कराने वाले संत प्रहलाद जी प्रहलाद जी के चरित्र को आप सबने कई बार सुना है उसकी सार बात क्या है प्रहलाद चरित्र की प्रहलाद चरित्र की सार बात यह है आरती हो रही है बात यह है बिना माइक की, की जाए आरती तो कम विक्षेप हो चरित्र की सार बात यह है कि जी ने नास्तिक को भगवत दर्शन कराया पूछता था कहा है तेरा परमात्मा वो तो मानता नहीं था ईश्वर है कहा है तेरा परमात्मा बोले कहा नहीं है बोले सर्वत्र है सब जगह है तो कस्मात स्तंभे न खंभे में क्यों नहीं दिखाई पड़ता हमारी नजर से देखो तो खंभे में भी दिखाई पड़ेगा एक दूसरे का प्रहार किया खंभ फाड़ के नृसिंह भगवान प्रकट हो गए बोलो नृसिंह भगवान की जय युद्ध किया ब्रह्मा जी के एक एक वरदान का स्मरण कराया और अंत में कहा सारे वरदान सत्य हैं, उसका उदर विवीर्ण कर दिया आतों को गले में धारण कर लिया बोलो अंतरमाली नृसिंह भगवान की ब्रह्मादि देवताओं ने स्तुति की भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ लक्ष्मी जी ने स्तुति की क्रोध शांत नहीं हुआ अंत में प्रहलाद जी ने प्रणाम किया चरणों गोद में बैठ गए भगवान ने प्रहलाद जी को बड़ा लाड़ प्यार दुलार किया प्रहलाद जी ने भगवान की स्तुति की भगवान के कहने पर भी प्रहलाद जी वरदान के लोभ में नहीं पड़े और कहा भगवान मैं निष्काम सेवक हूँ आप निरपेक्ष स्वामी में भगवान ने कहा जो तुम्हारा हमारा स्मरण करेगा वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा बोलो श्री प्रहलाद जी महाराज की जय जय जय श्री राम शरण हरि शरण हरि शरण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 राधे कृष्णा तो राधे कृष्णा राधे गोविंद भज राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे गोविंद केशव जी कल्याण गिरी धरन छवि लेला केशव जी कल्याण गिरी धरन छवि लेना मदन मोहन श्री वृंदावन चंद्र हरिहरि मदन मोहन श्री वृंदावन चंद भजो राधे कृष्णा राधे कृष्ण राधे गोविंद भजो राधे कृष्णा राधे कृष्ण राधे गोविंद देव की कुछया बल वद्रेजू को भैया राधे देव की कुछया बल चाकू मुख देखे थे दे कटत भव हरिहर चाकू मुख देखे थे दे कटत भव भजो राधे कृष्ण राधे राधे गोविंत भजो राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद चतुर्भुज चक्र पाणी देवती नंदन स्वामी सूर निकंद नंद हरियर स्वामी सुर भजो राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राजे भजो राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे गो तो ब्रजपति ब्रज राय सुरन किसान काल ब्रजपति ब्रज रा मुरली घरे तू ने ना देखे के आनंद हरिहर मुरली घरे तो ना देखे के आनंद भजो राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे गोविंद भजो राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे गोविंद यादव पति यादव राय संदन सदा सहाय यादव पति यादव राय ही गुण या। गावे स्वामी परमानंद हरि हरि आ गुण गावे स्वामी परमानंद मानंद रजो राधे कृष्णा राधे कृष्ण राधे गोविंद रज राधे कृष्ण राधे पुष्पाणि सुगंधिपुष्पाण यथाभ पुष्पाजलिर्मया दुराण परमेशर क्षमा प्राथना पूर्व पुराण पुराणपुरुषोत्तमाय नमः बोलिए भागवतमा पुराण की सुगंधि पुष्पा यहाँ पुष्पाजलि प्राण परमेश मंत्रुष्प्पाजलिपया पुराण पुरुषोत्तमाय नमः बोलिए भागवत माँ की च